गुरु वंदे गुरुपद्वंदम भक्त श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदोदित श्रीनंद नंद वंदे राधिकरण गोपीजनो सामुक्त बिंदन मनो वांछा वा छाकश कृपा सिन्दु पति तान पावुनि वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मोक पंगुत गिरी यदिपा तमह वंदे परमाधवृंदाव तुलसीदे वै पिया वैकेश भक्तिपदी देवी सत्वत्ई नमो नम नारायण नमस्कृत नर च नक्त सरस्वती व्या ततूज संकीर्तने गौरीय गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदाख जगोन्न धैय सदा पिभवग्न भोहम तेता स्प विरछताल भविपूत वंदे महापुरुषते चरनांदम स्तस्ता दुस्त सुराजक्ष धरमीष्टर्ज वचसा जगगादीत वंदे महापुरशते चरण यदवनक चंदमशा विस्फुित किधु स्वदर्श सार मूर्ति सुसागर सारूर्ति साराधिकाई कदा के कृपा करो कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रियात गदाधर शिव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रियादतगदाधर शिवसदी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 संकीर्तनकृकमलाताक्ष विश्वाबरोज बरो जुगध वंदे जगत्को करू। बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे आजित भुजो कनका बद संतनेकरो कमलायताक्ष विश्वां दिज बरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रियको करुणा होधारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तपादपंकजम सुरा च सुर दिपूप मुक्ति दिन भावानूपे नद नम गमणीयजटा कलापं गौरीशी तो बाम भागम नारायणो नारायण भजवि वरान बागी भयवीषनाथीष बदने लक्ष्मीज वे यस्ती हृदय शी िंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अथो पृछा में योगिना परम गुरु पुष से मिजम सर्व अथो सं अथो पृछा संसिधि यगिना परम गुर से हार मन सर्वथा सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भगपात जी ने है। जे आप प्रणिपात परिपेषणों का जो रास्ता है वो क्यों छोड़ दिया प्रणिपात परिपुष्णों का जो रास्ता है वो आप क्यों छोड़ दिया क्यों तर्क का रास्ता अपनाया वाय किस लिए तर्कों का रास्ता में तर्क का रास्ता में चलना क्यों शुरू कर दिया प्रणिपात पुष्णों का रास्ता आपने छोड़ दिया और इसी को कर्म मार्ग बोला जाता है आप कर्क कर्म का मार्ग में चलना शुरू कर दिया ऐसा अगर जिंदगी भर आपका चले जाए जिंदगी भर ऐसा अवस्था में रह जाओगे तो कभी भी आपको भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं प्रणिपात परिपोषण का रास्ता है वास्तव रास्ता प्रणिपात परिपोषण का रास्ता में चले ठाकुर तो जी प्रसन्न हो जाए और तत्व ज्ञान जरूर लाभ हो जाए जहां परिपात है परिपात परिप्रश्न है और सेवा है तीनों के द्वारा ही अपरागिक जगत के गंभीर विषय तत्व वस्तु का विषय ज्ञान प्राप्त हो सकता है इसीलिए बोला ठाकुर जी गीता में हम कई दिन पहले चर्चा कर चुके तद विधि पुनिभा परिवेश सेवया उपदीक्ष ज्ञानम ज्ञानी नत्व दर्शिना आज हमारा चर्चा का विषय है शिल परीक्षित महाराज जी महाभागवत वैष्णव और महाभागवत कोई डाउट नहीं भागवत में चार पांच जागा बार बार लिखा गया ईशो महा भागवत ये महाभागवत है महाभागवत का जिंदगी में कोई गलती होना संभव नहीं महाभागवत का कई लक्षण दिया हुआ है भागवत में शास्त्रो में भागवत में और दूसरा शास्त्रों में बहुत सारे महाभागवत का लक्षण कैसा है कैसा चालबोल है महाभागवत का चालबोल कैसा है कैसे आचरण करते हैं सारे तो परीक्षित महाराज का कोई गलती हो ही नहीं सकता लेकिन अभूतपूर्व जो होना संभव नहीं कभी हुआ भी नहीं ऐसा हुआ उस सब विषय चर्चा कर चुके सुबह के टाइम में अभी सांप लगा परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज जी को सांप लगा और परीक्षित महाराज जी बड़ा आनंद भय परीक्षित महाराज जी आनंद से उछल पड़े बोला अच्छा हुआ अच्छा हुआ ठाकुर जी के इच्छा से ये दंगसन करने वाला जो सांप मेरा सामने आए हुए हैं इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर मी हमारा लिए बहुत पॉजिटिव uh, पॉइंट क्योंकि परीक्षित महाराज का उम्र तो ज्यादा नहीं थे ज्यादा उम्र नहीं थे और इसी उम्र पे पूरा तमाम राज्य राजधानी कितना सारे संबंधी सगे संबंधी अपना पत्नी अपना पुत्र राज्य राजधानी इतना पोजीशन इतना रैंक सारे के सारे शास्त्रों में लिखा है भागवत ने मौलवत मौल मौल जानते हो मल टट्टी पेशा जुबोई शत जुबो अवस्था में जैसे आदमी सौ चक्र में जाता है करने के बाद देखता भी नहीं सौ चौकर में आता आ जाता ऐसा लिखा हुआ है मौलोबात कोई मर्सिल कोई दया नहीं माया नहीं उसमें सारे छोड़कर अब अपना सात दिन शेष रह गया जिंदगी का इसी सात दिन का अंदर हमारा चरम मंगल का व्यवस्था होनी चाहिए हमारा जितना आदमी इधर जगत में है जितना आदमी है जितना सारे प्राणी सबका मंगल चरम मंगल का व्यवस्था होनी चाहिए उचित और परीक्षित महाराज जी सारे छोड़कर सुखचाल सुखताल क्षेत्र जो हैं, गंगा जी का तट पर सुखताल क्षेत्र है उत्तर दिशा में आसन लगाकर चुपचाप बैठ गया शांति से और कोई कुछ नहीं और वहां जितना सारे ऋषि मुनियों का झुंडू है जितना सारे पूरा फुल ट्रूफ्स जितना ऋषि मुनि है सारे के सारे भगवत प्रेरणा के द्वारा ठाकुर जी सा से वही जाएगा उपस्थित हुए सारे जितना सारे मुनि ऋषि ये मुनि ऋषि जो है मुनि ऋषियों का जो विचरण है इसका पीछे भी बड़ा भारी रहस्य है ठाकुर जी का प्रेरणा के अनुसार ये लोगों का ओ चलना बोलना सब कुछ चलना बोलना सब कुछ अब अभी सुखताल क्षेत्रों में पहुंच गया और परीक्षित महाराज को साफ लगा सब जानते हैं और ऋषियों सब विचार करके बैठे हुए हैं आपस में कि ये महाभागवत पांच पांडवों पांडव वंशों का जो वंशधर है पा, पांडवों का वंश बंगशु, वंशधर जो है ये जो परीक्षित महाराज जब तक इसका शरीर न छूटे जब तक इसका शरीर न छूट जाए तब तक हम लोग सभी इधर ही रहेंगे ये विचार बना के बैठे हुए क्यों क्या काम है तुम्हारा तुम लोगों का भले ये लोग निश्चित जान के बैठे हुए मन के बैठे हुए हैं जे पूरा ये खानदान पे कृष्ण का पूर्ण कृपा है पांच पांडवों का जो खानदान है ये खानदान का ऊपर पूरा कृष्ण का कीपा है पूर्ण कृपा अब परीक्षित महाराज का जो अंतिम समय है इसी समय में जरूर कुछ ऐसा कुछ चर्चा होगा ऐसा कुछ व्यवस्था होगा कथा कीर्तन जरूर होगा जिससे हम लोग सब हिस्सा लेंगे बैठ के आनंद लेंगे कथा कीर्तन और महाराज जी सच्चा निकला पहले तो परीक्षित महाराज सारे ऋषि मुनियों को पूछा क्या करना चाहिए हमारा तो समय हो गया अंतिम समय और एक एक मुनि ऋषि अपना अपना जो भजन का मार्ग जो है उसी का ऊपर आधारित थोड़ा थोड़ा करके प्रवचन देना शुरू कर दिया और महाराज इसने में ठाकुर जी का कृपा से परमहंस कुल चोरामी परमहंस श्रेष्ठ श्रीलो सुखदेव गोस्वामी जी जिसको भागवत महिमा में बोला नंदनंदन कृष्ण सुख स्वयं सुख <coughs> नंदनंदन कृष्ण भगवान जो है ये निश्चय करके रखना वही सुखदेव गोस्वामी का रूप है ठाकुर जी का माफी देखने में बहुत सुंदर और सुखदेव गोस्वामी जब आ गए जितना सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, सारे सारे उठ के खड़ा हो गए ऐसा हाथ जोड़ कर महाराज 16 साल का सुखदेव गोस्वामी का इतना प्रभाव है बोले सारे खड़ा हो गया और सम्मान दिया बोले इसका कारण हमने लिखे हैं भागवत में हम चर्चा कर चुके ये लोग परिखी सुखदेव गोस्वामी जी का प्रभाव को जानते हैं ये सुखदेव गोस्वामी कौन हैं सब जानकारी है बाबा पर बाबा वशिष्ठो भरतराज गौतमी जितना सारे हैं सारे सब खड़ा होके यहां तक कि बैसदेव गोस्वामी वो भी खड़ा होके एक चर्चा में आता है अहम व्यक्ति सुक व्यक्ति वैशो व्यक्ति न इत्यादि श्लोक लगे बहुत लड़ाई हुआ हमारा सामने भी प्रश्न किया हमारा इसका समाधान कर शंकर भगवान कह रहे अहम व्यक्ति सुको व्यक्ति वैश्य व्यक्ति न व्यक्तिवा ये भागवत धर्मो का बारे में द्वादश महाजनों का नाम आता है द्वाद महाजनों का नाम आता है सारे के सारे ये भागवत तत्व विज्ञान को पूरी तरह जानते हैं पूरी तरह इसका बारे में हम चर्चा करेंगे और ये बारह महाजन का वास्तव आनुगत्व में जो लोग अवस्थित है ये लोगों का हृदय में भी भागवत धर्मों का जो तत्व विज्ञान जो है स्वरूप जो है सत प्रकटित हो जाता ऐसा नहीं सोचो कि बारह महाजन है हमारा सब महाजनों सभ्य ऐसा नहीं दादोस दादोश जो महाजन का नाम आता है दादस महाजन का अनुगत्व में जिन सारे महाजन लोग हैं सारे भगवत तत्व तो विज्ञान का बारे में कुछ जानकारी है लेकिन ये जो बात शंकर जी ने बताया अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति वैसो व्यक्ति निय जो श्लोक है बड़ा हैरान की सूक, बड़ा आश्चर्य की श्लोक है क्यों ऐसा लिखा स्वयं वैष्णदेव जी भगवान सक्तावे अवतार भगवान का वैष्णेव जी को आश्रय करके ही श्रीमद भागवत तो जी महापुराण का प्राकट्य हुआ ना यही तो वैष्देव जी महाराज अब इसका बारे में ऐसा बोलना तो उचित नहीं वेरी ऑफेंसिव क्यों बोला ये बेचार आता है इसमें टीकाकारों ने तो सुंदर चर्चा की इसका ऊपर बात ये है कि जो पाचक है जो रूसी करता है जो आदमी उसको अगर पूछो आपका रूसी कैसा हुआ है वो बोल नहीं पाता वो खय पचन किया है रोसी आज जो लोग आस्वादन किए वो बोलते हाँ ऐसा टेस्टफुल है तो वैजदेव जी को अपमान नहीं है इसमें इसमें यह सोच के रखना वैजदेव जी स्वयं जो है भागवत जी महापुराण को उपस्थापन किए ठाकुर जी की इच्छुआ तो ऐसा चिंता करें कि वैष्देव जी स्वयं पाचक है रसोई किया भागवत जी महापुराण का वो जो उपस्थापना किया उसका जो आस्वादन है ये तो सुखदेव गोस्वामी जैसा महाभगत सुखदेव गोस्वामी जी शंकर भगवान ऐसा चिंता करने से कोई अपराध नहीं होता बस जान भी सकता है नहीं भी जान सकता है कोई निश्चय नहीं और ऐसा विचार है और ये सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं उपस्थित हुआ है कहा सुखताल क्षेत्रों जहा कहा जहां, कहां, जहां परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं पवेशन बिना भोजन बिना पानी बैठ गए ठाकुर जी अंतिम समय हमारा ठाकुर जी का कीपा लेने के लिए बैठ गए उसी समय पे देखे जे सुखदेव गोस्वामी आए हुए और सब आनंद है सुखदेव गोस्वामी के रूप का चर्चा थोड़ा किया था देखने में कैसा ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है उस श्लोक को फिर दोबारा हम दो उसका जो श्लोक दे के हम शुरुआत किए उसका चर्चा करेंगे गाम अटमो अनपेक्षक अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतोश्च बालूत बेसह वान्दा सुकुम पदो कू बहवांसुकपोल गात्र चर्वायताल कर्ण सुव्रहाननम कंबुसुजात कन्हमुुग्क्त पृथुतुंड वक्षस ना बलिगल उदरच दिगंबर वक्रपकर्ण कशंब बाहुं सम्याम सदा पिबबयांगलक्षा स्त्रीनाचिस्मतेन प्रोत्थितास्त मुनयसनेभ्य स्थल गुरवर्चस प्रत्युत्थिता मुनयो शासनेभ्य स्थलक्षणाज्ञा उपी गुणवर्चस जद्यपि ये सुखदेव गोस्वामी एकदम गुप्त रूप में है देख के किसी को पता नहीं चलेगा ये कितना बड़ा महा साधु है पता नहीं चलेगा ये छुपे हुए हैं गुप्त सारा शरीर मलिन है प्रकर्ण केश और कोई कपड़ा तो है नहीं दिगंबर दिग दिगंबर शब्दों का व्याख्या करो तो दिग दिग जुप्त अंबर अर्थात दस दीख जिसका अंबर है अंबर का कापड़ दिगंबर नाम क्या है दिगंग, दिगंबर शब्दों का व्याख्या ये दस दिक जिसका कापर है समझ में नहीं आया एक बात को हम उदाहरण दे दे जैसे देवी मैया को काली देवी मैया को बरासा पखंडी लोग बोलते हैं नंगा मैया का पूजा करता है ये लोग बेकार गाली देता है इसका उत्तर देना पड़ा हमको भले मैया नंगा नहीं है मैया नंगा है काली मैया सब बोलता है नंगा है बले दिगंबर है दस दिख जिसका अंबर है कपड़ा है उसका नाम है दिगंबर दिगंबर है ना अब विचार आता है आप कपड़ा पहने हुए हो हु। कपड़ा पहने हो ना अगर कोई चेटी आपका कपड़ा के अंदर है वो चेटी देखेगा आप नेकेट हो देखेगा विचार ठीक से ध्यान से सुनो अगर हम कपड़ा पहना हुआ है लेकिन अंदर में कोई कीड़े है मकोड़े कुछ भी है चेटी है वो देखेगा हम नंगा है लेकिन वास्तव में तो हम तो नंगा नहीं कपड़ा पहना हुआ इसीलिए देवी मैया प्रकृति देवी का अंदर सब कोई है इसीलिए मंगा को नंगा दिखती है समझा मेरा बात मैया नंगा नहीं है दस दिख अंबर सारे प्रकृति का स्वरूप जो वो देवी मैया है ये बात है। परीक्षित मार महाराज का सुखदेव गोसाई का बारे में बताया गया जो सर्वभूत में अनुप्रविष्ट होके बैठा हुआ है है ना बताया था पेत पा विरह का जुहा पुत्रेत तन्मयर वो अभिने दू तम सर्वभूत हृदय मोनिमान तस्मि सर्वभूत हृदय सर्वभूत ग्रांक हृदय में प्रविष्ट हो गया ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंखती यही अवस्था है न सुंदर रूप की वर्णना कोई अगर सुखदेव गोस्वामी को देखे और नजर हटाना मुश्किल है देखने देखते रह जाओगे कितना सुंदर है लोग और वरण भी श्यामम सदा पिब अंग लक्षा स्त्रीनम मनुग्र रुचिरम सीनम मनोज स्त्री लोगों का ऐसा रूप देखना ही बड़ा सौभाग्य की बात इतना सुंदर और इसी अवस्था में परीक्षित महाराज देखें कि परमहंस गुरु जो है श्रेष्ठो आ पहुंचा इनके चरण में अपना मस्तक को रखा पैर धुलाया मस्तक रखा और रखे वो जो क्वेश्चन वो जो प्रश्न दे हमने शुरू किया था कथा अथो परिचा संसिधि योगी परम गुरु हाँ थो पृा में संसिदीम जोगिनाम परम गुरुम पुरुष से हत कार्यम मृस सर्वथा मरणशील आदमी को क्या करना चाहिए मरणशील आदमी मरने वाला आदमी को क्या करना चाहिए ऐसा कुछ साधन आप बताइए जिसमें परम मंगल हो जाए थोपीक्षा में संसिद्ध ये जो क्वेश्चन है इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन जो परीक्षित महाराज ने ये क्वेश्चन को रखा है लेकिन टीकाकारों ने बताया ये एक सार्वजौनिकन क्वेश्चन सार्वजनिक इंटरनेशनल क्वेश्चन अथोपरीक्षा में संसिधि सिद्धि नहीं ऐसा कोई साधन द्वारा बताओ हमारा सिद्धि हो जाए नहीं संसिद्धि सम्मक रूप सिद्धि हो जाए जिस सिद्धि का बाद कुछ शेष न रह जाए ऐसा कुछ सिद्धि का रास्ता बताओ जिसके बाद हमारा दिल में कुछ शेष वासनाएं नहीं रह जाए कुछ नहीं सारे फुल्ली सेटिस्फेक्शन आदमी जब भजन करते करते तो टोटली सेचूरेटेड हो जाता टोटल दुनिया का किसी वस्तु से लेना देना नहीं कुछ काल भी बताया था मजादार सब कहानी सुंदर कितना प्रेम है बोलो आपस में तुम हमारा हो हम तुम्हारा है बूढ़ी और बूढ़ा का कहानी बताया बूढ़ी दोनों में ट्रेन में चढ़ अब जब मर गया तब बूढ़ी क्या बोली बोले घर में ले चलो कम से कम उसको पूजा करे माला फला चला नहीं जाम फैलेगा घर में जाओ तो जाम फैलेगा हम बोलते हैं कि जाम तो फैलेगा उधर नहीं जाम तो ऑलरेडी फैला हुआ है तुम्हारा दिल में तुम्हारा जो मन है विषाक्त तो सेप्टिक माइंड है तुम्हारा हृदय में जाम ऑलरेडी फैला हुआ है जाम क्या फैलेगा फ्लैट में कुछ नहीं फैलेगा बेकार की बात है पूरा जाम चारों ऐसा बुद्धि है जगत का जो संबंध है सब ये जगत का आदमी जितना है सब सारे, सारे स्वार्थी हैं सारे स्वार्थी हैं सो अपना इंटरेस्ट को पूरा कर ले बाकी लात लगा दी जा हो गया। इसी को तुम प्यार मानते हो मूरख का सारे दुनिया मूरख है किसको प्यार बोला जाता है किसको शुद्ध प्रेम बोला जाता है कोई जानकारी नहीं हम पंचोध्याय का चर्चा करना शुरू कर दे दसों स्कंद में तब तो हम साबित कर देंगे प्रमाण कर देंगे दुनिया में जिस प्रेम सगाई को आप ऊंचा मन के चले आज तक सारे बेकार है ऊंचा मन के चले जैसे नौल और दैमंती इसका प्रेम महाभारत में आता है जिम और डेला आपस में प्रेम हैं लैला माजनू ये सब प्रेम हम दसम स्कंद आए तो चर्चा करके देखाएंगे इसको जगत का आदमी हाईएस्ट स्टैंडर्ड है मान के चले आमा शस्त विचार में देखा गया दिया और डार्टी डार्टी सब कुत्सित है कुछ नहीं है रखा। देखने में लगता है बहुत एक्सेलेंट लेकिन विचार करो तो ये जगत में शुद्ध प्रेम जो है प्यार है क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं दुनिया में वास्तव प्रीति प्रेम कैसे हो सकता एकमात्र शुद्ध भक्तों के बिना किसी को विश्वास करो तो हर हालत में तुम्हारा धोखा ही धोखा मिल रहा है शास्त्र में लिखा है काल सुबह में चर्चा करेंगे शुद्ध भक्तों को छोड़कर किसी को विश्वास करो बस धोखा मिलना ही है कुछ नहीं मिलेगा तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्वेश्चन आंतरजातिक क्वेश्चन इसलिए बताया गया। हैल uh, वर्ल्ड kind of पूरा जगत से यही क्वेश्चन संत लोग मांगता है साधु संत बोलता है इस दुनिया का आदमी क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहा क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो उसका कोई सेल्फ कॉन्सियसनेस क्या कोई डिग्री खोला ही नहीं बेटा क्वेश्चन आए आत्म तत्व तो विज्ञान जानने का लिए इच्छा हुए तो इट्स अ गुड सिस्टम सिंटम भागवत में इसको बताया जीवोसो आत्मजिज्ञासा जीवोस्व तत्व जिज्ञासा और जिसको वेदांतों में बोला है ना अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांतों में अथो तो ब्रम जी का आशा और भागवत ने बताया था अथो तो आशा जीवोस्व तत्व जी का आशा ये एक ही चीज है और यहां परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक ही है जो सोनातन गोस्वामी की है महाप्रभु का में मैं कौन हूं के आमी कहने मोरे जारे तपोत् जानी कोई छे मोर हित यही तो है ना आत्मतत्व का आत्म जिज्ञासा तो यही है मैं कौन हूं कहा से आया हूं कहा जाए क्या करे हमारा जिंदगी का मकसद क्या है ये जो सारे क्वेश्चन का तो क्वेश्चन का जो उत्तर निकले इसी को तत्व विज्ञान बोला जाता है इसी का उत्तर आए तो सुखदेव गोस्वामी के सामने जी के सामने पहला क्वेश्चन है परीक्षित महाराज जी का अत अत अत कब बोला जाता है? कभी भी कोई सेंटेंस अगर लिखे बट एंड ऐसा बोल के शुरू होता है कभी कभी होता नहीं फेज एंड क्लोज है ना जरूर कोई बाट दे के शुरू अगर उसका पहले कुछ है नहीं तो बट आ ही नहीं सकता किंतु किंतु देके सब शुरू तो होता है यहां भी अतः इसका मान्य क्या है अत जो अब है अब्वाय के यूज हुआ है अतः अरे महाराज कोई बात नहीं बीच में अतः देखे शब्दों अत पृछा में अतः पूछ रहा हूं मतलब इसका माने क्या है लोग तो तो इसका व्याख्या किया ये जगत क्या खणा भंगुर अवस्था अनस्टेबिलिटी ये जगत का जो खन भंगुर अवस्था अनस्टेबिलिटी एनी टाइम हम मर जाए हमारा भाई मर जाए दादा मर जाए कुछ भी मर जाए ये जो अनस्टेबल अवस्था ये जगत का क्षणभंगुर अवस्था को देखकर ये जगत का जो क्षणभंगुर अवस्था को देखने के बाद तुम्हारा आके लाया क्या अक्के लाया अगर अक्के लाया तो ये जो क्वेश्चन है ठीक है तो इसको देखते हुए फिर उसका बात ये क्वेश्चन गोकर्ण जी महाराज पिताजी को यही बात बताया ना पश्या निशम जगद इदम क्षण निष्ठम बैरागराग ऋषिको भव भक्ति क्या बताया था गोकर्ण जी महाराज पिताजी को यही तो बताया था उपदेश पश्या जगद इदम क्षण भंगठम भैराग राग रसिको भव भोक्ति निष्ठ पिताजी ये जगत रहने वाला नहीं है वो जाएगा वो कुछ नहीं रहे दुनिया में किसी का ऊपर भरोसा मत करो रोते रोते पागल हो जाओगे पहले से ही विचार कर लो विषय को छोड़ो पकारना है तो एकदम ठाकुर जी को पकड़ो हम सुबह में भी बताया था ना एक लोहे का टुकड़े को जब तक आंख में फेंक के रखोगे जलता हुआ धधकता हुआ जो आंख है उसमें जलते समय लोहे का टुकड़ा काला है लेकिन इसका कालापन चले जाए लेकिन जब आंख से फिर उठाओगे फिर काला हो जाएगा अब इसीलिए तुलसीदास जी ने बार बार बताया सदगुरु मेले भेद बतावे गान ज्ञान ज्ञान करे उपदेश कैला का महिला छूटे जब आ करे प्रवेश तू सीधा जी बताया ना बोले कैसा बताया बोले देखो सदगुरु मिले सदगुरु तो मिलता नहीं बड़ा तमाम दुनिया को छानबीन करो एक दो ऐसा करो दो चार मिल सकता पूरा दुनिया में सदगुरु रेयर है सदगुरु ऑलमोस्ट रेयर इतना रेहर है तो पूरा पृथ्वी को छानबीन करने से कोई कोई परसेंटेज तो दूर की बात है काउंट में भी आएगा ऐसा एक दो तीन चार आदमी पूरा तमाम पृथ्वी कितना उसमें अगर कोई तत्व ज्ञानी पुरुष महापुरुष मिल जाए तो सोचो कितना सौभाग्य की बात है सत्संगो प्राकपति पुंभी बहुवीर सुकृति पूर्व संचित है ना सत्संग ऐसे नहीं मिलता बड़ा कौ सौभाग्य जन्म जनम की सौभाग्य फिर आज ये सौभाग्य क्या फल मिल रहा है इस फल के कारण आज हमारे सामने महात ज्ञानी महापुरुष संत महात्मा का दर्शन होता है कुछ बातें सुनने को मिलता है और तुलसीदास जी ने बताए सदगुरु मेले भेद बतावे भे। और भेद सुनने का साथ सब कैसा बात है संत महात्मा का अंदर तो भेदभाव नहीं रहना चाहिए मूर्ख आदमी तुरंत एकदम तर्क शुरू कर देता सदगुरु मिले भेद बतावे भेद मतलब भेद भेदभाव तो नहीं है साधु का अंदर अरे ऐसा भेद नहीं है मूर्ख। भेद का मतलब ये तदवस्तु है ये अतद वस्तु है समझा नहीं कोई तदवस्तु क्या ये इदम ये जगत का वस्तु है और ये विस्तु का चिंता कर तो अपरागित जगत का वस्तु समझा नहीं मेरा बात तद्वस्तु और अतद्वस्तु ये वस्तु जो तुम तू जो चिंता में लगे हुए हैं ये ये इस जगत का वस्तु अतुस्तु तद तद्वस्तु अच्छे वो तद्वस्तु अच्छे से मतलब सत ही भगवत वस्तु और अतद्वस्तु मानी ये अतत् नेति नेति करके जो वेदांती लोग चर्चा करते हैं अतत् मतलब ये सदवस्तु नहीं नित नित्य रहने वाला नहीं अतद वस्तु अत वस्तु मतलब सदवस्तु नित्य वस्तु तो इस बारे में अगर गुरु वैष्णव समझाए तो बद कैसे समझेगा गुरु वैष्णव का सामने रहने का मतलब ही तो ये है इसमें तेरा बंधन हो जाएगा इसमें तेरा मुक्ति हो जाए यही तो बताएगा गुरु जी क्या करे गुरु जी तो यही बताए बेटा ऐसा मत कर इसमें बंधन हो जाएगा तेरा और इसमें मुक्ति हो जाएगा ऐसा कर सदगुरु ले भेद बता में ज्ञान करे उपदेश ज्ञान जब ज्ञान का उपदेश करे और ज्ञान का उपदेश करने का टाइम है तत्व तो तो ज्ञानी जब प्रणिपात परिप्रष्ट और सेवा तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये तत्वज्ञान तो ये महापुरुष से तत्वज्ञानी तो पुरुष से हमारा हृदय में जरूर प्रविष्ट हो जाए ज्ञानीन तत्व दर्शि उपदेश ते ज्ञानीन तत्व दर्शि तत्व ज्ञानी व्यक्ति उपदेश हमको कर दे और हमारा हृदय में जो कालापन है हमारा हृदय में जो डार्टी अवस्था है जिसको चैतन्यू जिन्हें बताया चेतो दर्पण मार्जनो चेतो रूपी जो दर्पण है इसको मानजन करो सवन कीर्तन के जन सवन कीर्तन जले करे से है ना सवन कीर्तन जले करे से ऐसा मानजन करते करते सफा हो जाए तो तुलसीदास जी ठीक ही बताए जब तत्व ज्ञान प्रविष्ट हो जाए कालापन हृदय का एकदम सोने का मापिक है? हो जाएगा ना कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रविष्ट आंख मतलब तत्व ज्ञान जब प्रविष्ट हो जाए तो ये भी ऐसा हो जाए कि ये भी दूसरे को तत्वज्ञान उपदेश करे यही तो होता है संतों का जो परंपरा है कैसे हो रहा है देखो जो मसाल जो है मसाल देखो मसाल ओलम्पिक का टाइम पे एक मसाल को जला लिया फिर दूसरे मसाल को जला लिया है ना मसाल एक मसाल से दूसरे और ऐसे ही संत महात्मा लोग क्या करते है? अपना जो ज्ञान राशि है दिव्य अनुभूतियां जो है वो अनुगत तो जन के हृदय में स्थापित कर देता है अब वो भी एकदम आग जैसा हो जाता है वो भी दूसरे को तत्व ज्ञान देना शुरू कर देता है। ये कोई <coughs> ये कोई ऐसा मजे का बात नहीं ये हो जाता देखो इधर जो है ये प्रश्न किया परीक्षित महाराज जी दुनिया जो है खणभंगुर खु खनभंगु निष्ठ हो आप भो रागो राग और राग सिखो भव भक्ति निष्ठ हो गोकर्ण जी महाराज इस समय परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज के हृदय में यह प्रश्न आया कि ऐसा कोई चरम मंगल का वार्ता ये महापुरुष दे सकता है क्यों जोगी नाम परम गुरु इसका नाम दिया परीक्षित महाराज विचार करके परीक्षित महाराज का विचार नहीं सारे संत समाज का एक विचार है योगी नाम परम गुरु जितना सारे योगी ऋषि मुनि ऋषि है इन सभी का गुरु है ये काल का जो 16 साल का 16 साल का जो लड़का है सुखदेव गोस्वामी योगी नाम परम गुरु ये शब्दों का अर्थ है भगवान का साथ जोगसूत्र भगवान का साथ भजन करने से भगवान का भजन करो तो ठाकुर जी का साथ संबंध हो जाता जोग सूत्र हो जाता ना कई भी मार्ग में कर जोग मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग राजगुह जोग।, जोग जोग जो है सभी का नाम जोग गीता में क्या है एक कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग राजगुह जोग भक्ति जोग ऐसा है ना सब जोग लिखा है जोग इज अ कॉमन टर्म जोग को कॉमन टर्म यूज किया इसलिए इसका मतलब है टू गेट इन कनेक्शन विथ सुप्रीम लॉड भगवान का साथ योग सूत्रों बनाने का एक तरीका तुम्हारा तरीका है कर्म मार्ग इसका तरीका है जोगमार्ग इसका तरीका है राज भक्ति मार्ग तो इसी कॉमन टर्म को रखते हुए ये शब्दों को यूज किया ऐसा मार्ग सोचे जोगी ऐसा नहीं जितना सारे भजन करने वाले हैं ऋषि मुनि तो सब भजन करने वाले जितना सारे ऋषि मुनि इधर पहुंचे हैं सारे ऋषि मुनियों में योगी नाम परम गुरु आप योगियों में परम गुरु है इसीलिए आपका सामने जगत का खणभंगुर अवस्था देखते हुए आपका सामने हम एक क्वेश्चन रख दिया अथवा परीक्षा में संसिद्धि हमारा संसिद्धि कैसे हो परम सिद्धि आज शास्त्रों में विचार है भक्ति के बिना सिद्धि होता ही नहीं कुछ चाहे योगी गैनी कुछ भी हो बिना भक्ति होगा ही नहीं होगा कुछ नहीं होगा बिना भक्ति होता नहीं शास्त्र में अब इधर जो क्वेश्चन है ये प्रश्न रख दिया मरणशील जो मरने वाले जो हैं मरने वाले सब जितना सारे आदमी हैं सबके लिए एक ऐसा साधन बताइए जैसे इसके द्वारा संसिद्धि बन जाए और कुछ शेष ना रह जाए और द्वितीय स्कंदो अभी शुरू हुआ दूसरा स्कंद इसमें पहला उद्याय पे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी का जो क्वेश्चन है प्रश्न है ये प्रश्नों का बड़ा प्रशंसा किया ये जो प्रश्न है ये जो प्रश्न किए हैं कौन परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जो को जो प्रश्न किए हैं ये सुखदेव गुरु जी ये प्रश्नों का बड़ा भरी प्रशंसा कर रहे हैं कह रहे रहेगी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बरियाने सोते प्रश्न की तो लोको हितम ने पत्मवीत सन्मत हो श्रुतव्यादी सू पर वाह बहुत सुंदर बरियाने सोते प्रश्न तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है तमाम दुनिया में ये जो प्रश्न है ये एक्सिलेंट इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं एक बड़ा भारी विराट साइंटिस्ट है नाम बोलने का दरकार उसको एक दार्शनिक ने पूछा आज का आपका सामने कोई अगर कहे कि एक क्वेश्चन करो एक किसी दार्शनिक ने पूछे आज अच्छा आपको अगर एक मोहलत दिया जाए कि एक ही क्वेश्चन वन क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन यू कैन पुट बिफोर मी एक क्वेश्चन कर सकते हो दु, दूसरा नहीं तो कैसा क्वेश्चन करोगे आप? आपका मन में कौन सी क्वेश्चन आएगा तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया। है हम तो यह क्वेश्चन करेगा whether the world is friendly or not। ये जो क्वेश्चन है इसका अनुभव होना चाहिए भले ये जगत जो है दृश्यमान जगत इसका पीछे कोई ऐसा कोई चीज है कॉमन चीज है जो पूरा जगत को बंधन करके रखा है हमारा जो मसला हम देखा ना करें तो समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा ये क्वेश्चन है बोले ये जगत जो है पूरा जगत का हमारा लगता है अंदर में ऐसा कॉमन चीज है जिसके द्वारा सारे उसका अंदर में प्रेम प्रीति का संबंधो होनी हो चाहिए लेकिन हो नहीं रहा एक कॉमन फैक्टर है लेकिन हो नहीं रहा इसका व्याख्या हमने बहुत बार कर चुके वृंदावन में फॉरिन लोगों का सामने इसका थोड़ा इसका समाधान हम कर दे तो अच्छा लगे हमें बोले देखो एक एक पॉइंट को एक पॉइंट को रखते हुए एक कॉम्पास देखे कॉम्पास लगाया हुआ है कॉम्पास पॉइंट बना के पूरा सर्कल बना रहे एक कॉम्पस है कॉम्पस को इधर लगा के एक पॉइंट पूरा सर्कल बना रहे कई सर्कल बना चुका है चाहे पचास साठ सत्तर जितना इच्छा का काम्पस सर्कल बना रहे लेकिन सबका सेंटर पॉइंट है कॉमन समझा मेरा एक ही तो सिर्फ इसको बढ़ा दिया रेडियस को ऐसा और इसको थोड़ा कमा दिया रेडियस बना दिया सेंटर पॉइंट है क्या जब सेंटर पॉइंट एक है तब क्या हुआ किसी का साथ किसी का कोई धक्का नहीं लग रहा धक्का लग रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है क्योंकि सबका सेंटर पॉइंट एक है तो ये जो साइंटिस्ट है इसका बोलने का मतलब है हमारा लगता है ये तमाम कस्मिक वर्ल्ड का दे मस्ट बी ए सेंटर पॉइंट एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जिस कॉमन पॉइंट को बीच में रखते हुए तमाम वर्ल्ड में खेला चल रहा है उसका नाम है ठाकुर जी समझा नहीं मेरा आप वो जो वो जो सर्किल अपने इतना एक सेंटर पॉइंट को रखकर इतना सर्कल ड्रॉ किया लेकिन अगर हम ये सेंटर पॉइंट प्वाइंट थोड़ा इधर उधर कर दें, इधर से सेंटर पॉइंट के थोड़ा वन मिलीमीटर इधर कर दो जो सेंटर प्वाइंट था पहले थोड़ा वन इधर तो, तो इसमें क्या होगा और जब सर्कल ड्रॉ करोगे देखोगे पहले वाला जितना सारे सर्कल है उसका साथ इंटरसेक्ट किया समझा नहीं मेरा जो लोग पढ़ाई किया वो लोग जानता है थोड़ा सेंटर पॉइंट को थोड़ा हटा दो सेंटर पॉइंट को थोड़ा हटा दो देखोगे सर्कल जब ड्रॉ करोगे तब देखोगे सारे एक दूसरे का साथ इंटरसेक्ट धक्का लग रहा यही बात हुआ वो इस जगत में वही साइंटिस्ट का बात यही है भाई जगत एक दूसरे का साथ पूरा दोस्ती होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा क्यों सबका सेंटर पॉइंट जो है स्वार्थ है सब अलग है समझा मेरा बात समझा नहीं इसका साथ इसका धक्का क्यों लगा लड़ाई क्यों लग रहा है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट जो है इसका जो इंटरेस्ट है अलग है तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है इसीलिए धक्का लग रहा है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पे हम चर्चा करने बैठे इसलिए बीच बीच में हम चैतन्य महाप्रभु का लीला में चले जाते ये मेरा दोष है कि गुण है जो भी बताओ बोले चैतन्य महाप्रभ का समय है, हजारों हजारों भक्तों आए चैतन्य महाप्रभु का समय है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का खातिर हजारों लाखों भक्तों आए आए ना लेकिन किसी का साथ किसी का कल्यूशन धक्का कलिशन नहीं हुआ धक्का नहीं क्यों तो बोले सबका सेंटर पॉइंट एक है सब चैतन्य महाप्रभु का सेवा ही एकमात्र धर्म है समझा मेरा बात समझा नहीं सबका उद्देश्य मकसद एक है हम प्रभु जी का सेवा करेंगे हम प्रभु जी का सेवा करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे सेवा करेंगे तो किसी का साथ किसी का लड़ाई हो नहीं पाया क्योंकि सबका उद्देश्य एक है हम प्रभु जी का सेवा करें है ना तो कारण है लेकिन आजकल के का जमाने में सोचो कोई मठ मंदिर बनाओ तो उसमें मठ मंदिर इसमें क्या हुआ मठ मंदिर बनाओ तो उसमें क्या हुआ सोसाइटी फॉर्मेशन का जरूरी है, है ना सोसाइटी फॉर्मेशन कर दो इसमें सेक्रेटरी बनाओ और वाइस प्रेसिडेंट बनाओ ट्रेजरर वो कैश माल कौन संभलेगा उसका लिए क्यों इतना पहले तो ऐसा नहीं था क्या चैतन्य महापो का इतना सेवा हुआ लाखों लाखों सेवा हुआ किसी को सेक्रेटरी बनाने का कोई जरूरत नहीं था प्रेसिडेंट कोई नहीं बना क्यों सबका का, सबको कॉमन कोई का, का इंटरेस्ट जो है कॉमन इंटरेस्ट टू सर्व चैतन्य महापो द सुप्रीम लॉर्ड अब अभी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनाने का बाद भी लड़ाई हो रहा है दुम दाम क्यू सबका इंटरेस्ट अलग है दुख नहीं मानना ये एकदम पक्का व्याख्या सबका साथ सबका धक्का हो रहा है क्योंकि सबका इंटरेस्ट जो है सब अलग अलग हो इसीलिए वो साइंटिस्ट ने बताया हमारा लगता है कि पूर्व कस्मिक वर्ल्ड इसमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसमें पूरा वर्ल्ड को लगता है दोस्त एक दूसरे को एक महात्मा जो है साधु महात्मा उसका कोई दुश्मन नहीं रहता चाहे उसको मारने का लिए कोशिश करे उसको मारने के लिए कोशिश करे अपमान करे कुछ भी करे लेकिन वो महात्मा सोचता नहीं कि ये मेरा दुश्मन है कि वो ठाकुर जी का संबंध में देखता है हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीट रहा है वो भी शंकर माछ जो है शंकर माछ जो है मछली उसका जो चाबुक होता है ना एक चाबुक जो पुलिस का उधर रहता है एक मारे तो हो गया राम नाम सत्य हो गया तो ऐसा जो चाबुक है 22 बाजारों में पिट रहा है यहां से ए बाजार से वो बाजार ले जाए वहां पब्लिकों के सामने एक पीटे उधर से दूस, दूसरा बाजार में लिया उधर 22 बाजार में हरिदास ठाकुर का कसूर क्या है उन्हें परिणाम किया ये तो कसूर है और तू तो कुछ नहीं 22 बाजार में पिटाई किया तब भी हरिदास ठाकुर खून खुन। खून हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना किया ठाकुर जी ये लोगों क्षमा कर दो लोगों का कोई दोस्त नहीं पकड़ना है, लोग जानता नहीं कुछ इसको बोलता है वैष्णव साधु हैं? तो साधु वृक्षो जनो काटी लो किछ न बोलाए सुखाया मोईले कारे पानी न मांगवाये जय जा मांगवे तारे दय अपन धन घरों में बिष्टि सोहे आने करे रक्षा अपना भूख प्यास अपमान सब भी सहन करे फिर उसका मंगल हो जाए महाराज हमारा कुछ भी हो नुकसान उसका मंगल हो ये साधु है साधु का दो फैक्टर चैतन्य में बहुत सारे चीज बताए इसमें दो फैक्टर ध्यान से सुनना एक दो फैक्टर ये किसी साधु का अंदर देखा 100 परसेंट निश्चय कर लेना तो ये पक्का साधु है बड़ा साधु है ये क्या है नामे रुचि जीव दया नाम में बड़ा रुचि कथा कृता नाम इसमें एकदम इतना रुचि है आनंद है हर कृष्णदास बाबा जी बाबाजी हमारा कृष्णदास बाबा जी महाराज थे हमारा गुरु जी का गुरु भाई प्पा जी का आश्रित जन गुरु जी बोले उसको सोने के स, स, स, स, स, उसके सोते हुए कोई नहीं देखा किश्वरदास बाबाजी महाराज को कोई सोते हुए नहीं देखा हर वकत संकीर्तन नाम चौराक्षी कोष चल रहा है मृदंगले के पूरा रास्ता चाहे चाह पांच घंटा चलो छो घंटा चलो हर भगत कोई क्लांति नहीं है चल रहा है और इतना परिक्रमा करने का बाद जब आके अपना आसन पे अपना अपना आसन पे बैठे ना परिक्रमा हो गया अब आसन लगाया आसन में बैठ के पूरा रात हरिनाम जब भी पूरी गुरु वर्ग बोल रहे बाबाजी महाराज अब सोया नहीं अभी आ, अभी सोएंगे अभी सोएंगे वो सोया फिर एक घंटा बाद कोई दूसरा महाराज उठा महाराज अभी सोया नहीं है रात दो बज गया हाँ अभी सोएंगे अभी सोएंगे सोया ही नहीं कोई सोते हुए नहीं देखा सोते हुए ना मेरे गुरुजी भी ऐसा है पूरा रात लिखते लिखते लिखते लिखते कई दिन ऐसा हुआ पूरा कई रात बीत गया कोया, कोई ब्रह्मचारी अपना लघु संघ्रह महाराज अभी भी लाइट जल रहा सोया नहीं हाँ अभी सोएंगे अभी सोएंगे काम कर का रहे वो दूसरा मुझे महाराज अब सोए नहीं अभी रात दो बज गया हाँ, अभी सोएंगे थोड़ा बाकी है फिर साढ़े तीन पौने चार बज गया तो घंटा लग गया मंदिर मंदिर का मंदिर का घंटा और गुरुजी को गुरुजी बोले अरे सुबह हो गया जा आवाज अच्छा ही हुआ ठाकुर जी का सेवा में चला गया नहीं तो सोते रहते ए? अच्छा ही हुआ सोया नहीं ठाकुर जी का से गुजार दिया तो सारे अखिल इसका बारे में अंतिम दिन चर्चा करेंगे रूप का फाइनल एडवाइस रूप का जो फाइनल एडवाइस है वो क्या है उसका बारे में अंतिम दिन जाने का समय हम बता के हम चले जाएंगे ठीक है और यहां जो है देखो परीक्षित महाराज का जो क्वेश्चन है इसको बड़ा भारी प्रशंसा किया गुरुजी ने गुरुजी ने बड़ा भारी प्रशंसा की बोले सुखदेव गुस्से बोले बरियान सत्य लोक कृतोलो निभा हे निपो हे राजन, तुमने जे प्रश्न की है ये प्रश्न तो चरम मंगलदायक ये प्रश्न तो साधारण प्रश्न नहीं है बरियान एसते प्रश्न बरियान मतलब सर्वश्रेष्ठ ऊंचा एकदम बरियान ए प्रश्न प्रश्न तोलोक हितम ने कहा तमाम दुनिया का मंगल का व्यवस्था इसमें छुपा हुआ है है ना तमाम जगत का मंगल का व्यवस्था इसमें छुपा हुआ है तो आत्मविद जितना सारे आत्मविद है आत्मविद कौन है आत्मतत्विद है ना तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आत्मोबिदों का द्वारा अप्रूव्ड है ये आत्मविदों के द्वारा अप्रूव्ड है अनुमोदित आत्मविद जो है जितना सारे साधु संत है आत्मविद है दे ऑल अप्रूवडल ये अनुमोदन की है आत्मविद सन्मतः पुंगसाम श्रोत व्यादि सूझा पढ़ दुनिया में सुनने वाला सुनने का चीज तो बहुत है सुनने का चीज करोड़ों करोड़ों सुनने का चीज है ना बाहर जाओ कितना सुन चीज सुन गाड़ी का हॉर्न ये बातें हो रहा है ये गुलगप्पा वाला ये बात कर रहा है वो आइसक्रीम वाला बात कर रहे वहां बच्चा लोग खेलकूद में ये बात करोड़ों करोड़ों बात आएगा अनंत काल से कितना बातें सुनते आए हो पागल है दुनिया का कितना आदमी को हम बोलते फिरे ये सब बात कुत्ता का मापिक चिल्लाते चिल्लाते कहा जाए हम तो जाते नहीं कम जाते हैं कहां तक हम हमारा बात पहुंचे जब आप लोग आपको आप लोगों का चरण पकड़े अब ऐसा करो ऐसा करो ये कहां तक बोले ठाकुर जी का किपा है जिस समय महापुरुष लोग था प्रभुपाद भक्त विनोद ठाकुर इस समय तो ये व्यवस्था नहीं था और हम जैसा मामूली आदमी है हमारा बात अभी चारों ओर चला जा रहा है ऑटोमेटिक हमारा साथ किसी का देखा भी नहीं हुआ, हमको जानता भी नहीं देखा नहीं हजारों हजारों आदमी हमको देखा नहीं कभी उसका साथ हमारा देखा होगा ही नहीं होना संभव नहीं हम जाते नहीं लेकिन वो लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन अगर परम केशव कुछ के कथा होता प्रभुपात का कथा होता हमारा गुरु जी का हाय भगवान हम सोचे हम तो ऑर्डिनेरी आदमी है हमारा बातें जा रहे हैं सारे सारा वर्ल्ड और उन लोगों के अगर जाते तो अच्छा होता महापुरुष का बात तो ये जो है ये जो आत्मविद सन्मत हो शब्दों का व्याख्यान किया मैं जितना सारे जीवात्मा है पूरे देहे बसती पुरुष जीवात्मा जिस शरीर को आश्रय करके अपना बासा किया उसका नाम है पुरुष आत्मविद सन्मतः पुंगसाम सदादीशु जॉपरा इससे बढ़कर और सुनने का चीज है नहीं तुमने जो प्रश्न किया है इसके द्वारा जो उत्तर आएगा इसी का नाम भागवत धर्मो आत्मविद अभी सुखदेव गोस्वामी जी ने सुंदर बताया देखो कैसा करके आपका समय को हरण करके ले जा रहा है कौन महाकाल महाकाल जो है आपका जो आयु है आयु को हरण करके ले जा रहा है है ना आयु हरण करके ले जा रहा लेकिन अभी जो हरिकथा सुनने बैठे हो महाकाल का हिम्मत नहीं है ये समय को हरण कर ले हरिकथा कीर्तन में जब तक वो जोड़े हुए हो जब तक कनेक्शन तब तक किसी का हिम्मत नहीं है आपका आयु का हरण करके ले जाए संभव नहीं निद्रया न चौवयो दिवाचाथ हया राजन कुटुम्ब भरने व्रया नक्त वैव्य नवयो दिवाचा हयाराजन कुटुम्ब भरने ये तो है ना निद्रया हत नक्तम जब सोते रहते हो घर जागे सो गए तो निद्रा निद्रया हकतम रात का समय सोते सोने में चला जाता हिवा निद्राया हतम बै बहन चो बाबा यो है नब्द ही ठीक है बाकी नीचे हम नहीं जाएंगे जड़ोसुख भोगने के लिए बैबा नैब बायो शब्द का और भी डाठी माने हैं लेकिन हम नहीं बताएंगे जिसका बुद्धि है समझ दो उमर चलते जा रहा है उमर गया भक्ति मिनट सुंदर कित है भक्ति में सुंदर कित है नचपन में बहुत खेला धूला किया अभी लिखा पड़ा थोड़ा किया भाई होश संभाला पैसा रोजगार कर लिया गया है ना कितन सुंदर सुंदर कीर्तन है ना कितना सुंदर कीर्तन बालो खोइया खेलू मानो क्षमो कीर्तन है ना सुंदर कीर्तन है उसमें सारे जो जीवों का अवस्था है आदमी को सारे बता दिया उधर अब ये जो है ये श्लोक जो है ऐसा ही है सुंदर तत्व तो तो विज्ञान खोलने वाला निद्रया हृत नकमी ने चौभा तुम्हारा उम्र कैसे चला गया रमन करते विषयों से विषय भोगों में रमन करते करते पूरा उम्र चला गया दीवाच अर्थ हया मानी मानी मानी मानी ऐसा रुपया देखो कहा पैसा है पैसा का खोज में पूरा दिन का गया है दीवाच अर्थ हया राजन कुटंब भरो नहीनोबा जितना सारे बाल बच्चा है नाती पोती है और सगे संबंधी है सबका पैसा तो चाहिए दुर्गा पूजा आ गया सबको भेंट करना पड़ेगा साड़ी अब पैसा लाओ अब गरीब है सामी कहां से लाए बोला हम नहीं जानते लाओ साड़ी देना पड़ेगा नहीं तो हमारा नक कट जाएगा हैं लाओ से कहा से लाए चोरी करके लाएगा ऐसा ही है एक कहानी है सुंदर प्रैक्टिकल कहानी है कहानी नहीं है प्रैक्टिकल बल एक, मो, एक मोटर पार्ट्स का दुकान में एक लड़का काम करता था बड़ा जेन्यन लड़का है एक पैसा इधर उधर मालिक का सामने जितना सारे एक पैसा भी हिसाब जोड़ते थे मालिक को अब उसका शादी हुआ लड़का बहुत सच्चा है एक पैसा भी इधर उधर नहीं करता मालिक उसको बहुत विश्वास करते शादी हुआ शादी होने के ऐसा बीबी आया ठाकुर जी का इच्छा से उसका बड़ा भारी परीक्षा हो गया बीबी आके बोले अब ये लाओ मेरे लिए वो लाओ अब कमाता तो है कम पैसा तो कैसे लाए कैसे लाए अभी सेंट लाए ये लाए चूह अब ऐसा है बेचारा अभी बड़ा मुश्किल में गिर गया रोटी पानी का व्यवस्था करे की ऐसा करे है फेयर लवली लाओ ये लाओ वो लाओ सब कहा से लाए बेचारा ऐसा व्यवस्था उसके बाद क्या हुआ पूजा का टाइम आया अभी भी बोल बीबी बोले जो पैसा लाना ज्यादा साड़ी खरीदना पड़ेगा नया शादी हुआ है वो बेचारा कहा करे जितना सारे मिला है तो उसमें होगा नहीं फिर वो क्या किया चोरी शुरू किया आदमी का जो नियत है वो बदल जाता है जब सिचुएशन आता है ना बदल जाता है ऐसा आप देखोगे अजामिल का कैरेक्टर ओजामिल तो बहुत अच्छा था उसका नियत बदल गया सिचुएशन कुछ ठाकुर जी ठाकुर जी आपका जिंदगी में ऐसा सिचुएशन पैदा कर दे उसी में आपका परीक्षा हो जाएगा और फेल हो जाओ तो क्या और पास हो गया तो क्या ठाकुर जी ऐसा परीक्षा में आपको फेंक दें उसी टाइम में आप पागल हो जाओगे अब क्या करें ये करें कि वो करें और सच्चा महात्मा हो तो उसका जिंदगी में तो कोई समस्या है नहीं वो बोले दुनिया चूल्हे में जाए दुनिया चूल्हे में जाए हम हम तो अपना जो नियम है जो आदर्श है अभी हम फेंकेंगे नहीं दुनिया चूल्हे में जाए हमारा कुछ आता जाता नहीं जो कुछ भी हो कुछ भी कर ले हैं? इस संसार को छोड़ के गया तुलसीदास जी कितना सारे आदमी बिल्ल ठाकुर हैं बिल्ल ठाकुर संसार छोड़ दिया एक बातों में तुलसीदास जी एक बात ने तुलसीदास जी तुलसीदास जी बीबी का साथ बहुत प्रीति इतना प्रीति पूछो मां बाहर का आदमी शर्मिंदा हो जाए इतना प्रीति है उसका साथ और तुलसीदास एक दिन बड़ा भारी बारिश हो रहा है एकदम फूट फूट के बारिश हो रहा है बिजली उस टाइम में क्या किए बीबी गई बीबी गई कहा बीबी गई कहा, बीबी गई कहा? ए, बीबी गई कहा मतलब बीबी गई अपना मैके अपना पिताजी का घर घर को गई और तुलसीदास जी को रहा नहीं गया इसी बारिश में अंधेरा में इतना बिजली हो रहा है कि आदमी मर जाए उसी में दौड़ दौड़ के गांव गांव गाँग पार करके घर में उसी जगह मैके मतलब वो जो है पिताजी ससुराल में गए ससुराल में जब गए तो ससुराल में बीबी उसको देख के चौंक गया अरे आप इतना बारिश में आदमी मर जाएगा इतना बिजली गिर रहा है आप आ गए हो बोला हमको रहा नहीं गया ऐसा बोला हम आ गए आपका पास उसका बीवी ऐसा एक शब्द बोला जो जो आकर्षण है मेरा लिए अगर जरा सा भी राम जी में हो जाए तो आपका बस मंगल हो जाए बस ये शब्द बोला शर्म होनी चाहिए आपको तुरंत उस घर से मोर के उसी बारिश समय में चला गया बस संसार को एकदम छोड़ के बिल्ल ठाकुर का भी ऐसा हुआ शुद्ध ब्राह्मण घर का लेकिन दिमाग खराब हो गया क्वार्टर में जाते थे बेशक लाइव और पिता का श्राद्ध हुआ उसी दिन करने के बाद रात को इतना बारिश है बिजली है रहा नहीं गया चला गया किसका घर किसका जगह किसका घर गया चिंतामणि चिंता मनी का कर और जाने के बाद चिंता अंदर में है क्योंकि बाहर में पांचिल पाँच, है ना बड़ा दरवाजा बंद है उसका अंदर घुसे कैसे घुसने का कोई व्यवस्था है नहीं और चिल्लाओ तो सब तो जाएगा नहीं इतना जोर बारिश हो रहा है और इतना बिजली गिर रहा है उन्होंने क्या किया ढूंढा पूरा पांचिल का चारो कैसे हम उठे पांचिल को लं हम कैसे जाए कुछ दिखाई नहीं पड़ा अंतिम में देखा ए, एक वृक्षो का जैसे डाल है लटक रहा है उसको पकड़कर एकदम ऊंचा पचीला है उसमें एक छलंग लगा है चलंग के एकदम फेंट अज्ञान हो गया माथा में चोट आए गिर गया जब तराम एक आवाज हुआ अंदर में आवाज हुआ क्योंकि ये तो बाहर है तो चिंता मनी बोले कैसा आवाज हुआ ऐसा इतना जोर तो बक्ति लेकर देखा ये तो ये आ गया तो ये आ गया उसको एकदम उठा के फिर ले आया अंदर में और देखे महाराज अंदर कैसे आए बड़ा भारी सांप है सांप उसका जो पुछुआ है वो तो पुछुआ लटक रहा था वो सोचा कि का ए, ए, ए, उसको पकड़ के छलंग लगाया हाय भगवान इसको बोलता है काम जिसके जिंदगी में काम का समाप्ति नहीं भाई उसका ले जहां काम तहा नहीं राम काम है तो काम लेके राम है तो राम लेकर होगा नहीं अब वो चिंता मुनि जो है एक शब्द बोल बोली एक शब्द जितना तुम्हारा हमारा लिए प्यार है अट्रैक्शन है भगवान के लिए अगर हो जाते तो तुमको अभी भगवान मिल जाता इसी शब्दों को सुनते हुए उसी समय सब छोड़ के चला रहे सब छोड़ के कौन बिल्ल मंगल ठाकुर और सारे सात साल तक ठाकुर जी का कृपा हुआ साढ़े सात साल तक जिंदा रहा और ठाकुर जी का लीला दिखते रहे सोचो क्या सारे सात साल हैरान की बात है सारे सात साल उसका नाम पड़ गया लीला सुख लीला सुख नाम हो गया ऐसा है चिंता मुनि जयती इत्यादि स्तोत्र किया चिंता मुनि को गुरु माना जो वेशा है बिल्ल ठाकुर बोले चिंता रह जाती गुरु में चिंता मुनि के गुरु माना अगर चिंता मुनि अगर ऐसा बात ना कह, ना कह देती तो हमारे जिंदगी में ठाकुर जी प्राप्ति करने का कोई व्यवस्था रह जाता कोई व्यवस्था नहीं होता अब परीक्षित महाराज का जिंदगी में सांप आया जबी अभी जल्दी, जल्दी जल्दी जा रहा है हमारा तो सात दिन से, से अभी चले जाए जाके बैठ गया उधर आत्मवीत सन्मतः पर चर्चा किया और दिवा राजन वर्णे व निद्रया नौवा दिवाचाराजन कुटुंब वरणेन व ऐसा करके प्रसंग शुरू किया आप हम तो संखेप में बता रहे ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि समय अल थो बच गया पच्चीस दिन शायद 25 दिन है 25 दिन शेष है 25 दिन भी नहीं 24 दिन शायद है हमारा टेंशन हो रहा है बहुत सारी चीज चर्चा करने का इच्छा है लेकिन आप लोग सहायता करें तो हो पाएगा नहीं तो अब ये जो क्वेश्चन है अथोप्रेक्षा में संसद दिन जोगी नाम परम गुरु पुरुष सेहकार एवं या मर्वदा जो क्वेश्चन किया था इसका उत्तर पहले सुन लो इसका उत्तर क्या है सामने आ जा सामने आ जा बहुत ज्यादा है तो ये जो है इसका उत्तर क्या है अथो परिचा में संसदीना परम गुरु पुरुषो मियमान मियमान सर्वथा इसका उत्तर पहले सुन सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं सुनो, आपने प्रश्न किया मियमान आदमी के लिए कौन से ऐसे साधन है जो करना चाहिए ठीक है इसका उत्तर सुन लो एक निवृत मना मिछतामुतो भयम जोगी नाम निप निर्णित हरिर्ना कीतनम एक निवृत मना मिछतामकुतो भयगीनाप निर्णत हरीर्नामा कीतनम गया ना एत निवृत्तमान इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निपो निर्मितम हर नामानुकृतम दैट इज एंसर हो गया उत्तर हे राजन जो ये संसार का जो भय डर है ना हर वकत बेचैनी ये जो बेचैनी है बेचैनी को पूरा मिटा दो साधु संतों का कीपा लेकर ये बेचैनी को पूरा एकदम मिट्टी में मिटा दो तब भजन बनेगा यहां लिखा हुआ है कि राजन एक तद निवृत्त माना नाम जो निवृत्ति परम निवृत्ति होना चाहता है परम निवृत्ति टोटली सेटिस्फेक्शन जिसका जीने में आए सेच्युरेशन उसको निवृत्ति बोला है कोई भी आकांक्षा शेष रह जाए तो निवृत्ति नहीं होगा निवृत्ति होगी उसी निवृत्ति तुम्हारा को अगले जन्म में दूसरा जोनी में भेज दे कितना डेंजरस है कितना समस्या है देखो इसे बोले ए तो निवृत्त माना मच्छुता मकतुभा जो लोग एकदम निर्भीक होना चाहता है निर्भय कोई डर नहीं है, बिल्कुल वो निर्भय जो है उसका निर्भय कौन हो सकता दुनिया में एक आदमी देखाओ निर्भय हो गया निर्भय कौन है इसका उत्तर जानते हो निर्भय कोई नहीं हो सकता सन्यास हो जाने का बाद निर्भय होता है नहीं तो निर्भय नहीं होगा होगा कभी नहीं होगा सन्यास मतलब वो सन्यास नहीं हृदय में निवृत्ति हो जाना उसका नाम सन्यास निवृत्ति हो जाना सन्यास है सन्यास में नाम बेस ले लिया ढंडल ले लिया अरे माने ऐसा नहीं है माने है माने गंभीर अर्थ है? ये है जब बिल्कुल भोगने का कोई बासना नहीं है बिल्कुल पोछा लगा दिया हृदय को ऐसा पोछा लगाया कोई दाग भी नहीं है उसे निर्भीक हो जाए संसा निर्भय संन्यास से निर्भीक होता है आदमी नहीं तो निर्भीक अवस्था कभी नहीं पैदा होगा हृदय में और ये जो है निवृत मानन इच्छुत भयम जिसका हृदय में इच्छा है कि हम बिल्कुल निर्भीक हो जाए तो जरूर इस बात को सुन लेना निवृत्तमान्छतम अकुतुभयम योगी नाम निपुण निर्णयतम योगी नाम निपुण निर्णित हमारे नामानुखित सारे संत महात्मा ने बैठकर विचार लगाया उसमें यही उत्तर आया कि एक ही एक ही चीज है उसमें तुम निर्भीक बन जाओगे कौन सी चीज है भले हरे नामानुकीर्तन हरिनाम हरिगान जो है इसका अनुकीर्तन कर हरे नामानुकीर्तन मतलब अनुकीर्तन मतलब या हमारा जो परंपरा का अनुसार हमारा जो वानी वैभव का परंपरा जा रहा है चल रहा है तो ये जो वानी वैभव है उस उस का धारा मंदाकिनी धारा इस धारा में अवस्थित होकर यह बाणी को सुनो अनुकीर्तन माने अनुगत्य के द्वारा संकीर्तन धर्म में अवस्थित हो जाओ तुम जो कीर्तन कर रहे हो वो अनुगत्य के द्वारा कर रहे हो को नहीं <coughs> तुम जो संकीर्तन करने बैठे हो हरिकथा बोलने बैठे हो तुम अनु तुम अनुकीर्तन कर रहे हो को अभिमान के द्वारा क्यों क्या कारण है? अगर तुम अनुकीर्तन करने बैठे हो अनुकर्तन अनुगत्व में बैठे हम सर जुगा के जो गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो है हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और बोलते रहे हम यही तो है ना ये इसका नाम है अनुकीर्तन और अनुकीर्तन का और एक माने हैं अन इंटरप्टेड ये संकीर्तन का बीच में कोई क्षेत्र न रह जाए कोई छेद ना रह जाए कंटिन्यूअस संकीर्तन में कोई छेद ना रह जाए है नॉन स्टॉप चाहे सो सो जाओ खाओ पियो भ्रमण करो कुछ भी करो रुसी करो कुछ भी करो लेकिन अंदर में हर वक्त हरिणाम कीर्तन चल रहा है गूंज रहा है ठाकुर जी का नाम यह अवस्था है ठाकुर जी का नाम हृदय में गूंज रहा है ऐसा नाम किया कि रग रग में हर रमकूप हनुमान जी हनुमान जी जब संकीर्तन करते हैं ना हनुमान जी ए, आएगा पंचम स्कंध में एक दीप है, है एक दीप है उस दीप में हनुमान जी बैठते हैं बैठ के ये संकीर्तन राम जी उसको आचार्य बना के रखे गए और संकीर्तन करते करते महाराज उसका अवस्था ऐसा हो जाता कि पता नहीं चलता कुछ अवस्था में है रोम रोम खड़ा हो जाता रोम रोम से राम राम राम राम पूरा रोम से जय राम श्री राम जय जा जय राम पूरा रोम कोम खड़ा हो को ऐसा करके चैतन्य भी हुआ ना चैतन्य महापु के बारे में है ना चैतन्य चर्चा में तमें चैतन्य महापभू कृष्ण नाम लेते लेते ऐसा अवस्था है कि जैसे लगता है कठाइल कठाइल खाए कठाइल जैक फ्रूट कठाइल का जो ऊपर का जो है ना छिलका उसमें क्या दाना दाना रहता है ना ऐसा जैसे चुप जाएगा चैतन्य महापो का हर रमकूब ऐसा हो गया कठायल खाए नहीं खाएल हाँ, हाँ बांग्ला में कठाल होता है और जो एक एक रमकूब जो है वो, वो ऐसा हो बन गया चैतन्य महापो का हरी महाराज कांटे जैसा हनुमान जी का भी ऐसा जयराम श्री राम जय जय राम, राम। कीर्तन करते गाते हो गया। पसीना रोना एक इसको बोलता है नाम चेतन महापो इसका शिक्षा सुंदर बताया कोई ध्यान दे के सुने हृदय दे के सुने तब ना काम है चेतन महापो रो रो के बताए नयनम ग सुधारया बदनम गुदया गिरा पुलचितम बपू कदा तुम नाम गहने भविष्य नया वृद्धा गया पुल कैर्चितम बपू कदा तुम नाम गहने भविष्यति हे प्रभु कब हमारा ऐसा हालत पैदा हो जाए हमारा जिंदगी में जो रोते रोते एकदम तुम्हारा नाम लेते ही रोना इसी को बोलता है नाम लेना हरि कीर्तन हरि कथा बाकी बाजार का कथा में कोई जान नहीं है कुछ नहीं है। सुनने में अच्छा लगे ऐसा हाँ। ही बताया उत्तर एक तिवृत्त माना नाम मिच्छता भयम योगी नाम निपो निर्णितम हर नामानुकीर्तनम हरि कीर्तन करो अब इसको आश्चर्य मत मानो क्योंकि खट्टांगो नामो राजर शीर गैता मिहा मिहायुष हो मुहूर्तवात सर्व मुस्त जो क्या आश्चर्य की बात है गप है। गप नहीं है लिखा हुआ है कि खट्टंगो नाम राजर शीर है गैतीयुष अपना आयु बहुत बहुत थोड़ी सी रह गया गे? दो पल आ उसी समय में क्या किया सारे ओ देवता लोग बोले आपने बड़ा भारी सहायता किया हम लोगों को युद्ध में चितना सारे ओसुर लोगों को हराया बड़ा भारी कि है चलो हम लोग आशीर्वाद दे देते क्योंकि देव लोगों को आशीर्वाद देने की क्षमता आशीर्वाद दे लो हम खट्टांग राजा को बोला इतना वीर है एक खट्टांग राजा का वंश है आगे चल के राम जी का आविर्भाव होगा सूर्य वंश है उसका वंश वर्णन हम करेंगे उसी वंश में खट्ट राजा का वश् में दीर्घ आदि उसका बाद आगे चलकर आया वो हमारा तुम्हारा जो दशरथ जी बहुत ये खट्टांग राजा का वक्त ये खट्टंग राजा को देवता लोग ने बोला बड़ा भारी आपने सहायता की आपका बड़ा भारी पावर है तो ऐसा हम लोग आशीर्वाद देना चाहते आशीर्वाद दे तो खट्टे बोला आशीर्वाद तो ले लेंगे कोई बात नहीं आशीर्वाद तो है ही है आपके पास लेकिन आशीर्वाद लेने का पहले हम जानना चाहते हैं कि हमारा आयु का शेष कितना है उसी हिसाब से हम, हम आशीर्वाद लेंगे उसी हिसाब लगाएंगे उसका उससे हिसाब से हम आप, आपका आपके पास हम लगाएंगे लेंगे आशीर्वाद ठीक है बोले महाराज आपका तो आयु नहीं है बिल्कुल नहीं है नहीं दो पल दो पल तब तो, तो आशीर्वाद क्या काम का चलो ऐसा ठाकुर जी मिल जाए ऐसा ही आशीर्वाद दे दो जाके तू रूम सब छोड़ छाड़ के जाके बैठ गया ठाकुर जी का चिंतन में और महाराज का कहे खट्ट नाम का राम का राजा जो है उसका नाम शास्त्र में अनंत काल के लिए रह गया देखो ये खंडंग राजा खट्ट राजा कितना समय बचा था थोड़ी समय ये थोड़ी समय के अंदर क्या कि ये ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए बरम मुहूर्तम विदितम घटे घटते श्रेय से यत हो किंग प्रमत्व बहुवी परक्ष हयान हया रिह बहु बहु दिन बहु सालों साल जीत के क्या करें जी के क्या करें अगर हमारा हजारों साल आयु हो जाए क्या कर लोगे हजारों साल लाइव देखे लोमोस मुनि नाम सुने हो लोमोस मुनि नाम नहीं सुने लोमोस मुनि है और उसका ऊपर आशीर्वाद हुआ एक एक कल्पो नाश हो जाए तो उसका एक एक लोम जो है लोम लोमकूप गिर जाए एक कल्पो चेंज हो जाए इस समय जो कल्पो चेंज हो जाए उस समय उसका एक लोम लोमकूप जो है वो गिर जाए महाराज पूरा शरीर में जितना लोमकूफ है जितना दिन तक रहे उसका हिसाब लगाओ अभी मेरा बात समझा नहीं एक कल्प चला जाए तो उसका एक लोमकूप गिर जाए ऐसा पूरा शरीर का लोमकूप जब जब तक ना जाए तब तक उसका आयु है हरे बाप रे महाराज लोमोस मुनि का ऐसा आयु है पूरा सर में जितना लोमकूफ है लोम जो है ये एक एक बाल जो है गिरते चले एक, -एक कल्प जाए ऐसा पूरा शरीर का लोम जाए तब उसका शरीर का पतन होगा ओ लोमोस ओ लोमोस जी महाराज ओ लोमोस मुनि ओ लोमोस मुनि तितु तो महाराज भी कहते हैं हंसते हैं हम हम भी कहते हैं ओ लोमोस मुनि सर पे हाथ देके के बोलते हाय राम दो दिन का आयु है क्या करे हम ये सब भोग का चीज वो लोमोस मुनि कहते हैं दो दिन का दो पल का आयु है हम क्या करें इतना आयु है लंबा बोलते दो पल का आयु है हम लेके क्या करें भोग का चीज सोचो क्या बात है ऐसा है विचार तो हमारा आयु अगर बहुत बड़ा हो जाए बहुत लंबा चौड़ा हो जाए ब्रह्मा का मापी हो जाए तो क्या कर लेंगे हम क्या होगा हमारा ब्रह्मा का आयु प्राप्त कर ले तो हम क्या करेंगे कोई अगर भजन ना करे तो ब्रह्मा का आयु लेके क्या करे हिरण्य कितना दिन तक जिया लेकिन क्या किया बदमाशी किया और तपस्या करके हमको अमर बना दो ये बना दो बना कितना कुछ किया किया ना अंतिम में रिजल्ट क्या निकला कुछ नहीं इसलिए महाप्रभु जी ने बताया असुर लोग भी तप करता है तपस्या अच्छा करता है तप करे ताहे की बा वॉल ताहे की बा फॉल तप करे ताहे की बा फॉल असुर लोग भी तपस्या करता है उसमें क्या आता जाता तपस्या में तुम्हारा पास तुम्हारा तपस्या तुम्हारा पास रख लो हमारा लिए क्या प्रेम किया कितना प्यार किया हमको कुछ किया? किया तो बताओ। तो बताओ। खट्टांगो नाम जो राजा और मुहूर्ता मुहूर्त काल अवशिष्ट है अवशेष है मुहूर्त काल मुहूर्ता सर्वम अभयम गरिम हरि का जो अभय पद हरि का जो अभय पद अभय पथ को प्राप्त कर लिया कौन खट्टांग नामक राजा बड़ा आश्चर्य की बात है अब सुखदेव गोस्वामी अभी थोड़ा प्रवचन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी उसका बाद एक्चुअल प्रवचन शुरू होगा अभी भी नहीं क्यों पहले सुखदेव गोस्वामी भूल गया वंदना करने में भूल गया कथा बोलते बोलते आचार्य अच्छा गरी हमने तो बंदना नहीं किया आप ही बंदना शुरू किया इस बंदना का प्रसंग आएगा दो चार शब्दों तो हम कहेंगे बड़ा अनोखा बहुत सुनने वाला चीज है अभी राजा को कह रहे हैं कि देखो कैसे ये जगत तमाम दुनिया है अभी जो विषय है ये भगवान भगवान का स्थूल रूप का विचार तमाम ये जगत है इसमें जो आसमान में बादल है पहाड़ी, पहाड़ पर्वत है नदी सब इतना सारे नदी है समुन्दर है वृक्ष है सो इसमें सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे ध्व सुखदेव गोस्वामी पहले एडवाइस उपदेश दे रहे हैं ये बात को हम स्पष्ट करें मे तीसरा स्कंद में स्क में हम बताएंगे कि क्यों जो ये जो कोपिल जी का पिताजी नाम क्या है कर्दम ऋषि कर्दम ऋषि है ना तो कोपिल जी साक्षात भगवान है और कोपिल जी रहते हुए वो संन्यास लेके फिर निकल गए इसका कारण क्या है इसका हम उत्तर देंगे भजन कोई मामूली चीज नहीं है जब मजाक करोगे और भजन करोगे भजन में इतना सीक्रेट चीज है गुप्त चीज है धीरे धीरे संत महात्मा का कृपा से हृदय में धारण करो नहीं तो होगा नहीं खेलकूद में चले जाए पूरा जिंदगी सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि परीक्षित महाराज को तो हम भागवत कथा सुनाएंगे ये भी भागवत कथा का, का अंतर्गत है आप परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पहले किए राजन जीत जितासनो जितो सासो जितो संगो जित्रिय भगवतो रूपे मन सुखदेव बोले राजन आसन प्राणायाम के द्वारा अपना जो चंचलता है इसको दूर करो ऐसा तो नियम है ये तो क्यों बड़े ये ग्रेजुअल प्रोसीडियर को वर्णन किया ऐसा मत सोचो कि हम भी ध्यान लगा देंगे ऐसा नहीं क्रमिक हजन का जो क्रम पर है ग्रेजुअली इसका बारे में वर्णन किया तो ये आए गीता में भी गीता में भी जो जैसा स्थिति पे है जिसका संस्कार जहां तक पहुंचा वो गीता का जितना एडवाइस है उसमें एक को लेकर बैठ जाए अरे ये तो कर्मजोग बोला हुआ कर्मजोग लेकर बैठ क्योंकि उसका संस्कार कर्मजोग तक पहुंच पाएगा जिसका जहां तक संस्कार है वो उतना तक ले पाएगा उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा आधार नहीं है लेकिन एक बात हम पांच दिन पहले स्पष्ट किया था इसको ध्यान रखना शुद्ध गुरु वैष्णव जो है परमांशु गुरु वैष्णव इनके चरण के सिवा के द्वारा माया जय सत हो जाता है हमारे लिए ये सब दरकार नहीं परीक्षित महाराज को सामने रखते हुए सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे कई स्टेप बता रहे हमने ये सब बताया था ना रजस्तमश्च सत्य न सप्त समय न चौत सर्वम गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जय ऐसा बताया था याद नहीं है, है? अनास जय होगा लेकिन ये गुरु भक्ति कहा है, है? किसका पास है देखाओ ऐसा गुरु भी कहां है ऐसा गुरु भी कहा है ऐसा गुरु, गुरु, गुरु भक्ति भी कहाँ है दोनों ही तो रे यार तो ये सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि देखो जीतो सास जीतो जि, सास जीतासनो पहले आसन का जय करना चाहिए इस समाज का आदमी को देखोगे हरी कथा सुनने के लिए चार पांच घंटा तो हम तो ठाकुर जी का कृपा कहते रहते वृंदावन में ऐसा शाम को छ बजे बैठा रात को बारह बजे खत्म किया जन्माष्टमी छ बजे शुरू किया छ बजे से छ से सात सात से आठ आठ से नौ नौ दोस, दोस से दस दस से ग्यारह घंटा लेकिन सुनने वाला तो ऐसा होने चाहिए सुनने वाला कहा है एक ही आसन में उसको बोलते है आसन जाए आसन जाए सबसे बड़ा चीज है एक आसन में बैठ कभी ऐसा कभी ऐसा कभी इधर उठ जाए ऐसा करे अरे क्या हुआ भाई <laughs> क्या एक आसन में बैठो एक आसन में टकटकी लगा के बैठो आप बैठ नहीं सकता तो कैसे सुनेगा हमारा श्रोता तो श्रोता नहीं स्रोता सुरो, सोते रहता स्रोता ऐसा एक तो जगह खून ढूंढेंगे जैसे अपना आ, ऐसा हो गया अब सो जाओ है अब आराम से सो जाओ कोई कुछ नहीं बोले बक्ता बोल बोलते रहे पागल है सोता सोते रहे सोते रहे सोरोता हो गया कितना सुंदर माने ऐसा ही है अब इधर जो है देखो ये जो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि राजन आसन जय करना चाहिए आसन जय बड़ा बात है आसन जय नहीं कर सकता चंचलता है एक आसन में चार घंटा पांच घंटा छह घंटा बैठे रहो है और संत महात्मा लोग एक जगह बैठ के नाम करें और वो लोग शरीर का संचालन के लिए इच्छा करके प्रोपात भी ऐसा करके नाम करता था माधव के स्वयं महाराज प्रोपात क्योंकि शरीर का सोरा संचालन हो जाए बैठे रहना तो उसका कोई बड़ा बात है बैठ के नाम करता पांच घंटा घंटा करोड़ों नाम जो गया ये कर सकता लेकिन शरीर का संचालन होना चाहिए इसलिए चल के नाम भी करते हैं इस उसका कोई तो जो भी है हे राजन ठाकुर जी का जो स्थूल शरीर है ये ब्रह्म रूपी जो स्थूल शरीर है पहाड़ पर्वत जो है जो जितना सारा नदी है समंदर है ये सारे जो है इसका बारे में थोड़ा स्थूल रूप ठाकुर जी का जो मोटा रूप है जो जगत का रूप जो है इसको थोड़ा ध्यान दो स्थूले भगवतो रूपे मन संधार है तुम्हारा मन को इसमें लगाओ पहले पहले आसन का जय करो पहले पहले आसन का जय करो उसके बाद को करो। सांस को जय करो सांस प्राणायाम का द्वारा प्राण सांस को जय करो जीतो संगो जीतो संग मतलब प्रकृति का जो तीन गुणों का संग में लगे हुए हो कंटिन्यूसली ऐसा एक भी पल एक एक भी पल भर के लिए आपका संग नहीं छूटता संग होते रहता है ये कौन सी संग प्रकृति का संग सतो रदय तमो गुण का संग होते रहता है कभी भी विशुद्ध संग नहीं होता कभी भी ऐसा समय नहीं है आपका जिंदगी में जिस समय विशुद्ध संग हुआ जिस दिन विशुद्ध संग हो जाए उस दिन कमाल हो जाएगा माला माल हो जाओगे बस इसका उत्तर कपिल जी महाराज देंगे माता देवाहुति को माता देवावती को ये सब उत्तर देंगे संगो यो संग रहतो असत्सु विहितो तो धिया ऐसा है ना सौ एव साधु कृत मोक्षदारम अपित हम दो श्लोक का एक एक लाइन उठाकर बोला श्लोक तो ठीक है दो लाइन दो श्लोक है अलग अलग हम बताएंगे इसलिए इस मिला के सुंदर सुंदर है जो संघ में लगे हुए है रजोतमो सतुगुण ये तुम्हारा जो संघ है अभी कभी नहीं छूटने वाला है। <पनप़ीत> वो रह जाएगा वह मुश्किल है और इससे जीतो संगो मतलब त्रिगुण को जय कर लो जीतो संग मतलब त्रिगुण को जय करो जीतो संगो जितेंद्रियो और जीतो संग हो जाए तो ऑटोमेटिक जितेंद्रिय हो जाओगे जीतो संगो जीतोसंगो जो हो जाए त्रिगुण को जय कर ले तो उसका साथ साथ तो ये तो लगा हुआ है फॉलोइंग फैक्टर है ना जीतोसंग होने का साथ साथ ही आपका क्या होगा जितेंद्रिय हो जाओगे जीतोसंग हो गया तो जितेंद्रिय हो जाओगे जितेंद्रियो मतलब किसी विषय भोगने का कोई इच्छा नहीं जितेंद्रिय हो स्थूले भगवतो रूपे मनह संधारे धिया हे राजन तुम्हें स्थूलो जो शरीर है ठाकुर जी का इसका थोड़ा ध्यान लगाओ चुपचाप करके आसन जाय करो सास जाय करो संग जाय करो और संग जाय करके हो जाओ उसके बाद ठाकुर जी का बड़ा रूप है ब्रह्मांड जोर कर जो रूप है उसका ध्यान करो अब उसका बारे में दो चार शब्द हम बताएंगे उसके बाद हम जल्दी जाएंगे सुखदेव को स्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी को पाता सही पाद मूलम पठंति प्राश्नेर महातलम् महातल विश्वसृजो अथो गुल फौतलातं वही पुरष स जंघे देजानुनी सुतम विश्व मूर्तिरुरुदयम वितलंचातल च महीतघनम मही पते नभस्थल नावि सरो कितना सुंदर देखो एक एक भगवान के बोलती ये जो है पाताल में तस्मूलम पठन पठन्ति बन प्रपदे रसातलम रसातल तलातल महातल पाताल वो भगवान का एक एक शरीर का एक एक हिस्सा है पताल में तस् पादमूलम ये पादमूल या ठाकुर जी खड़ा हो पादमूल विराट रूप को वर्णना करते हैं आर विश्व रूप जो है विराट पुरुषों का पादमूल जो है ये पाताल चरण की अग्रभाग जो है अश्चात भाग रसातल गुल्फो गी गुंठली है ना पैर में और गुठली जो है गुल्फ महातल जघन जो है ये तलातल दो जानू जो है ये सूतल बाहुदय जो है वितल और तलातल और जघन देश महितल नवो सर नवोस्तल जो भू भूअ लोग खस्टल है सरलोक ग्रीवा महरलोक बदन जनलोक ललाट तपलोक तपस्या एकदम सत्य लोग मस्त है पूरा चौदह भुवन का वर्णन सुंदर वर्णन पताल में तस्सही पाद मूलम पठंती प्राशन प्रसातलम महातलम विश्व श्रीजो अथो गुलतलम वही पुरुष सजंगे ु सुत विश्वमूर्तिरुदय वितलंचातल चहीतल तज्जघनम महीी पते नवस्तल ना विसरो गृहती उस्थल योतिरनीकम से ग्राबाह बदनम वयी जनोसो तपोरराटी सहोस्व ऐसा करके पूरा ठाकुर जी का जो स्थूल रूप है तमाम ब्रह्मांड का देखो ये जो पेड़ पौधा है ठाकुर जी का ये जो आसमान में मेघ मंडल है ठाकुर जी का केश है ये वृक्ष आदि है ठाकुर जी का लोमकूफ है लोमकूफ है ना ये वृक्ष पेड़ पो, पौधा ये ठाकुर जी का लोमकूफ है ये तो जो मेघ है जैसे कि बाल हवा में उड़ रहा है ऐसा ऐसा करके वर्णना है आ सुंदर वर्णन ये जो है महाराज कोई तत्वज्ञानी जो पुरुष है ये तत्वग्ञ पुरुषों का यही एक लक्षण है वो स्थल रूप और सूक्षवरूप दोनों में पंडित है ऐसा नहीं कि तत्व तो, तो हम मुकुस्त कर दिया हो गया जहां भी देखे ना तो कोई लड़की देखे ना तो लड़का देखे ठाकुर जी का स्वरूप जहां देखे पहाड़ वृक्ष समुंदर नदी जहां देखे ठाकुर जी का स्वरूप महसूस होता है ठाकुर जी है ये असली रूप है असली स्वरूप ये है कि जहां भी देखो ठाकुर जी का अनुभव करो जब तक ये ना हो जाए तो मंदिर में आके ठाकुर जी को देखो ठाकुर जी मूर्ति का अंदर तो है ही है, है। लेकिन विश्वास है विश्वास है कि विग्रोह नौ तुम्हें साक्षात ब्रजन नंदन हंड्रेड परसेंट विश्वास है क्या नहीं है विश्वास किसका है बोलो ये ठाकुर जी खड़ा हुआ है साक्षात ठाकुर जी किसी गौरिया मठ का लड़का गौरिया मठ का तो बोला नहीं जाए क्योंकि ये तो ऐसे ही है वो भिक्षा में गया कोई एक तगड़ा आदमी मिला हे भिक् कर रहे हो ठाकुर जी देखा तुम ठाकुर जी तुम देखा अब बोले करने के लिए आयो ठाकुर जी दिखा सकोगे देखा तुम वो डर के मारे चुप हो गया क्योंकि उसको तत्व तो तो ज्ञान नहीं है उसको बोलना चाहिए हा देखा ये तो बोला नहीं देखा नहीं ठाकुर आपको अगर कोई ठाकुर देखा नहीं आप क्या बोलेंगे नहीं अब तो दर्शन नहीं हुआ महाराज जी शायद दर्शन किए होंगे हम तो दर्शन नहीं हम बोले दर्शन करते हो यही तो ठाकुर जी ठाकुर जी यही है साक्षात चिन्ह विश्वास हो जाए तो आपका साथ बातें करना शुरू कर विश्वास है तो रघुनंदन नाचा आचार्य है गौरलीला में रघुनंदन नाचा जो का पिताजी उसको बोला है, बेटा है, काम करना आस्तु भोग लगा दे हम हमारा काम है थोड़ा बच्चा है पांच साल का हाँ हम लगा देंगे पिताजी कोई बात नहीं और मैया ने भोग रसोई करके दे और ला थाली को रख दिया बच्चा है और बच्चा अंदर में गया जाके ठाकुर जी खा लो ठाकुर जी, जी खा लो अम्मा ठाकुर जी ही नहीं रहे खाओ क्यों नहीं, खाओ जल्दी और ठाकुर जी खा नहीं रहा खाओ जल्दी नहीं तो पिटाई करेंगे पिताजी आगे क्या बोले out, sit, sit, sit. खाना दिया खाओ और बच्चा का इतना विश्वास देखे ठाकुर जी स्वयं प्रकोट गया खाना शुरू कर दिया सब खा लिया और खाली थाला आया मैया नौ बजे थाली कहा ठाकुर जी खा लिया ठाकुर जी खा लिया हाँ ठाकुर जी खा लिया और पिताजी आये बाजार सब काम धंधा करके क्या रे ठाकुर जी को भोग लगा हा महाराज भोग लगा सब खा लिया खा लिया प्रसाद कहा है वो सब खा लिया खा लिया हाँ, सब हा खा लिया सब विश्वास यही हुआ बोले बाबा पिताजी खा लिया खा लिया जा एक लड्डू ले एक लड्डू ले जा खिला के जा खिला के देखे लड्डू को दे दिया लड्डू जी के अंदर में गया लड्डू खा लो पिताजी दिया लज्जी खा नहीं रहा चार बार पांच बार बोला लड्डू खाने आज देखो दोपहर को खाया अभी नहीं खाया तो पिताजी झूठा बोलेगा ना हमको क्या बोलेगा खाओ जब ऐसा फटकार दिया ठाकुर जी लड्डू खाना शुरू कर दिया वो आधा लड्डू खाया पिताजी पर्दा हटाकर अंदर घिसा बस खत्म आधा लड्डू आधा लड्डू छोड़ दिया गोपाल ने आधा लड्डू खाया आधा लड्डू छोड़ अभी भी जाओ तो दर्शन मिलेगा आधा लड्डू छोड़ दिया वो आधा लड्डू का अवस्था में दर्शन होगा पिताजी को दर्शन नहीं दिया बच्चा को दिया क्यों उसका हर हालत में विश्वास है हंड्रेड परसेंट मिलेगा विश्वास अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा विश्वास विश्वास हो, होनी चाहिए है बाइबल में हम बचपन में बाइबल पढ़ा बाइबल में एक कहानी है सुंदर बोले बाइबल का सुनोगे तो अच्छा लगे इसे प्रसंग है इसलिए बताया विश्वास होनी चाहिए बोले एक बच्चा अपाइज अपाइज मतलब उसका शरीर नहीं चल रहा लंगड़ा है बच्चा बच्चा खिड़की का उसका जो विंडो है ना ये जो इसका सामने बच्चा को बैठा दिया और बच्चा बाहर में जितना सारे बच्चा लोग खेलते हैं वो देखते हैं और बच्चा का बहुत खराब लगता है हमारा तबियत ऐसा है कि हम ऐसा करके जा नहीं सकता हम लंगड़ा है अपाहिज है हम जाके बच्चा बच्चा बच्चा कर, बच्चा लोगों के साथ खेल नहीं सकता अब हमारा हालत देखो अब खेल नहीं सकता क्या करें? तो एक दफे जैसा क्राइस्ट उदास से जा रहा था जेसा क्राइस्ट को देख ऐसा किया कि दिखने में महा महापुरुष दंडवत और जैसा क्राइस्ट बच्चा को आदर किया वाह कैसे बच्चा बोला तो हम बच्चा को बोला तो बच्चा को पूछा तुम दुखी क्यों हो बोले ऐसा है कि हम अपाईज है तो ये बच्चा लोग खेल रहे हैं तो पूरा हम देख नहीं सकता क्योंकि हमारा घर का सामने एक टीले है टीले पत्थर का टीले और टीले अगर हट जाए तो हम बच्चा लोग जो मैदान में खेला करता पूरा देख सके तो जैस कह बोले काम करो ना तुमने ईश्वर को ठाकुर जी को बोलो पत्थर को हटा देंगे ठाकुर जी हटा देंगे बोला हाँ बोलो ना बोलने से हटा देंगे जैसा बोला अब बच्चा ने क्या क्या, क्या बोला ऐसा पर्थो किया क्या आंखें मुतकर ठाकुर जी ये पत्थर को हटा दो थोड़ा हम पूरा खेला जो है बच्चा लोग खेलता है पूरा हमारा नजर में आएगा आनंद होगा थोड़ा ऐसा करते हुए चुप आके आके इक्टू खुला खुल के बोला कोई कहा पत्थर का टीला तो हटा नहीं जैस बोला ठीक से बोलो विश्वास ठीक से बोलो छाती में हाथ देखे तुम जब प्रार्थना किया से टीले तुम हट जाओ हे ठाकुर जी टीले को हटा दो जब ऐसा किया प्रार्थना तब तो तुम्हारे दिल में क्या ऐसा कोई भाव था टीले को हम प्रार्थना कर रहे टीला हटने वाला नहीं ऐसा विश्वास था ऐसा कोई अविश्वास था बोला है ऐसा कुछ था बोले उसी लिये हटा नहीं तुम्हारा दिल में ऐसा कोई अविश्वास था छोड़ा सभी टीला को प्रार्थना कर रहे लेकिन टीला हटने वाला नहीं ऐसा अविश्वास था थोड़ा बोला है था इसीलिए टीला हटाने देखो हम हटा देते हैं। टीले तुम थोड़ा हट जाओ तो बच्चा खेला देखेगा ठाकुर जी को नहीं। टीला झट से हट गया देखो हमारा कहना समाना जेसस क्राइस्ट जो है मिसिंग लाइफ ऑफ जेसस क्राइस्ट एक किताब मिलता है मैकमिल कंपनी से निकाला उसमें जेसस क्राइस्ट छुपके से इंडिया में आ गया था भारत में साधु संघ करने के लिए कोई ना जाने बहुत सारे कहानी है और उसका जो मत हुआ था वो भी वैष्णव छोड़ के किसी का अंदर में ऐसा भाव होता जब उसको मारा था ऐसा करके ऐसा बड़ा बड़ा नेल जो है पीरेक इतना बड़ा बड़ा पीरेक हाथ में गाड़ दिया इधर गाड़ दिया इधर गढ़ दिया इधर उसके बाद ऐसा मरने का समय बोल रहा है ठाकुर जी ये लोग क्षमा कर दो वो लोग जानता नहीं क्या क्या वैष्णव छोड़ के तो हो ही नहीं सकता बाहर में तुम्हारा हिसाब में ख्रिश्चन है लेकिन हमारा हिसाब तो ये लगता है कि वो तो वैष्णव वैष्णव नहीं होने से ऐसा आएगा नहीं अंदर में वैष्णव बाहर में तो नहीं नहीं तो ये ऐसा खमागुण तो वैष्णव छोड़ के किसी का आना संभव नहीं है जो भी है इस विषय पर लड़ाई हो जाएगा ज्यादा बोलना नहीं कि बोले बोले वो लोग बोले महाराज ऐसा बोला है भिखो जानो काठी ले कि ना बोलाए इसका विचार तो आएगा इसी का विचार आएगा ना तो हम क्या गलती किया ठीक ही बोला बारी दृष्टि में वो ख्रिश्चन लग रहा है खिस्चियन धर्म का है लेकिन वो कभी नहीं बोला हम ईश्वर एक पॉजिटिव पॉइंट है कभी वो बोला नहीं हम ईश्वर है हर वक्त बोला हम ईश्वर का पुत्र है अमृतो पुत्र यही तो हमारा वेद में बोलता है जे सस्क जो बोला क्या गलती बोला हर वगत देखो बाइबल पढ़ो उसमें लिखा है हाँ अमृतो का पुत्र है अमृतोम तो हमारा वेदों में भी तो है वेदों में तो यही विचार है श्रेणंत सर्वे अमृत स्वपुत्र क्या वेदों में यही तो वानी है ना श्रेणंत सर्वे अमृतस्व पुत्र हे अमृत पुत्र सब सब सुनो मेरा बात तो वो भी तो यही बोला हम अमृत का पुत्र है कभी नहीं बोला हम ईश्वर लोग तो उल्टा समझते हैं अब ये विचार प्रस्तुत करेंगे हम बोले देखो द्वितीय स्कंध में योगी पुरुषो जो है स्थूलो रूप का थोड़ा ध्यान बताए थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा लो, हृदय में हृदय में भक्ति को लाओ धीरे धीरे सब समाधान हो जाएगा अभी जो है सुखदेव गोस्वामी जी ठाकुर जी का स्थूल रूप का थोड़ा बहुत बंधन किए अभी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के सामने जोगियों का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिवल, जोगी पुरुषों का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट कैसे क्रमुख मुक्ति इसको बांग्ला में क्रमुख मुक्ति ठाकुर जी का कृपा से एक सीनियर वैष्णव मेरे को प्रार्थना किया था आ, उसको उस किताब का हम संपादना किया था बहुत दिन पहले भागवत साक्षात्कार बड़ा अनोखा किताब है भागवत साक्षात्कार वो ठाकुर जी का ऐसा खेल है जो वो किताब चार बार छप चुका चार बार कंटिन्यूसली एक बार करे तो खत्म हो जाए एक बार छपे तो खत्म हो जाए इतना सुंदर किताब था उसका पूरा पूरा तमाम जो संदर्भ है उसका विचार उठाकर सुंदर एक किताब उसका संबंधना किया एक महाराज जी का आदेश हुआ था पुराना जो भी है और अभी जो ये एक मुक्ति के बारे में उस किताब में है क्रम मुक्ति कैसा है जैसा जैसा भजन करते रहते हैं उसी का मुताबिक क्रम मुक्ति होता है कई क्रम मुक्ति का विषय में जानना चाहो तो गोपो कुमार का जो प्रसंग है वो बहुत अच्छा है क्रम धीरे धीरे उर्द कोई कोई कोई कोई ऐसा है ऋषि मुनि है वो ऐसा भजन करे कि ये भजन करते करते उर्धलोक में विचरण करे अभी ये लोक में है भजन करते करते उसका ऊपर का लोक को गया भूलोक में है भूलोक से भूवर लोक में गया भूवलोक से भू स्वर लोक स्वर्गलोक में गया भूभ स्वर महोलोक में गया तपोलोक में गया करते करते धीरे धीरे गोप कुमार का प्रसंग बड़ा सुंदर है एक एक लोक में एक एक लोकों में पहुंचा और कई दिन उधर भजन किया और बोले अच्छा नहीं लग रहा फिर ऊपर उप, लोग को जाएंगे ऐसा करते, करते करते क्रम मुक्ति है जोगी जो जोगी पुरुषों का क्रम मुक्ति है जोगी पुरुष जोगी पुरुष जोगी पुरुष जोगी पुरुष अगर चाहे तो क्रम मुक्ति कर सकता भजन का साथ उसका जो वायु है इसको संचालित करके उर्ध में चले गए उधर कुछ दिन रहा फिर उसका बाद कर, फिर भजन करते फिर ऊपर कर लोग को गए जोगी लोगों का यह ऐसा हिम, हिम्मत है बासना रहा भजन करते करते इस ऊपर ऊपर का लोग के मैं गया फिर उसके बाद ऊपर लोग आज जिसका क्रम मुक्ति इच्छा नहीं है उस, उसको बोलते हैं शब्द दो शब्दों है दो शब्दों है एक तो है क्रम मुक्ति एक तो है क्रम मुक्ति और दूसरा है शब्द एक तो है क्रम मुक्ति दूसरा है शब्द मुक्ति तो है मुक्ति मतलब ग्रेजुअली मुक्ति होना अर्थात एक से धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाके गोप का जो प्रसंग है सबसे अनोखा सनातन गोस्वामी जी ने दिखाया और शब्द मुक्ति का क्या है मैंने शब्द मुक्ति ऐसा भजन किया ऐसा भजन किया सॉरी छूटने का साथ साथ उसका सिद्धि हो गया मैंने किसी लोग में नहीं गया पूरा ठाकुर जी का चाहे ब्रह्मो का भजन किया तो ब्रह्मोलोप ब्रह्मो का साथ मिलीन हो जाएगा है परमात्मा के साथ मिल जाए दर्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं सब्दमुक्ति <coughs> तो मुक्ति का दो किसम का बात ध्यान ध्यान में रखना आप अगर कम मुक्ति चाहते हो कि ये जगत का भोग देखकर और थोड़ा भोग कर ले कई दिन ठीक है चलो स्वर्ग लोग में आप जाओगे वहां थोड़ा भोग कर लो भोग अगर मरमिट जब तक मरमिट ना जाए भोग का वासना तब तक चलते रहोगे फिर ऊपर फिर ऊपर और कौन कौन लोग में कौन कौन आदमी रहता है कौन कौन लोग में जो बान प्रस्थी है वो कौन लोग में जाता है उपकुर ब्रह्मचारी कुछ लोग में जाता है अखंड ब्रह्मचुर जो बाल वो कौन लोग में जाता है ऋषि मुनि जिसका पूरा तगड़ा अनुभव वो कौन लोग सब एक एक लोग में एक एक रहता है सब लोगों का वर्णन है तो ये ऊर्दो लोग में जाने के लिए अगर आपका प्रचेषा प्रयास प्रचेष्टा रहे तो उसमें आप धीरे धीरे क्रम मुक्ति होगा क्रम मुक्ति एक उदाहरण दे दे भले महाराज शास्त्र में लिखा है काशी मुक्ति लिखा है ना काशी मुक्ति लिखा हुआ है शास्त्र में आप बोलेंगे महाराज हम काशी में मरे तो हम मुक्ति हो जाएगा लेकिन शास्त्रों का प्रमाण है मुक्ति तो है लेकिन क्रम मुक्ति में जाओगे प्योर अटेंशन प्लीज उसमें क्रम मुक्ति हमने सुकर क्षेत्रों सुखतल नहीं सुखतल नहीं सुकर सुकर भगवान सब धरती को उद्धार करने युद्ध करने के बाद जहां मिट गया वो जो कुंड हुआ ना बड़ा कुंड है उसका नाम सुकर सोरो उसको वाला सुकर क्षेत्र सोरो जहां चैतन्य मापो वृंदावन से लौटते समय सोरो में गया गंगा स्नान करने के लिए माघी गन्ना श्याम है ना अभी अब चले तो तो उधर जाके महाप्रभु को कह रहे हैं कौन जो सन में गया था ना बोले प्रभु जी बार आगे अभी अगर चलो तो चलते तो सोरो पहुंच जाएंगे सोरो क्षेत्र व गंगा स्नान हो जाएगा तो वो सोरो क्षेत्र सोरो क्षेत्र जो वो सोरो है सोरो क्षेत्रों में एक आ, सोरो स्टेशन पे एक सुंदर करके संस्कृत में बहुत सारी चीज है लिखा हुआ संस्कृत में लिखा हुआ है उसमें हम देखा बहुत सुंदर लगा हम वो स्टेशन में खड़ा होकर आधा घंटा दस मिनट पंद्रह मिनट खड़ा था हम उसको देखकर मुखस्त कर लिया बोलो बरा काम का श्लोक है बड़ा करा काम का श्लोक है देखने से हमको अच्छा लगा इसको हम कर लो काम में आएगा शास्त्रों का विचार है बोले गया स्थले मुक्ति गया में मरो स्थल में मरो तो मुक्ति होगा गयाम तु स्थले मुक्ति है बरा जले स्थले वाराणसी में जल में मरो स्थल में मरो दोनों जगह मुक्ति दोनों जगह मुक्ति हो जाएगा आज जले स्थले अंतरिक्षे त्रिधा मुक्ति सु करे जले स्थले अंतरिक्ष में कहीं भी जगह आप मर जाओ तो तीनों मौत का जो तीन तरीका हम बताया तीनों के दात आपको सिद्ध आपको मुक्ति हो जाएगा गयान चौस्थले मुक्ति वाराणस्याम जले स्थले जले स्थले च अंतरिक्षे सुकरे सुख करे सुन सुन ऐसा महिमा है लेकिन वो जो है वाराणसी में मुक्ति है ये भी क्रम मुक्ति है क्रम मुक्ति वाराणसी में मरते समय शंकर भगवान आके तारक ब्रह्म मंत्र जो कर जो भी मरे शंकर भगवान का ये ड्यूटी है ड्यूटी है कोई भी मरे कान के सामने आकर हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम। जो हा शंकर जी का ड्यूटी शंकर जी ड्यूटी ड्यूटी है शंकर जी कोई भी मर जाए उसके कानों के का सामने हरि कृष्ण महामन तो बोल दे ऐसा नियम है तो इसमें क्या हो बल्कि भजन तो नहीं किया हरिम महामन तो सुना है जो भी संख्या तो उसका क्रम मुक्ति में क्या होगा क्रम मुक्ति में ऊर्द्वलोक में जाए उसका बाद उर्द्वी होगा क्रम मुक्ति थो, मुक्ति तो जरूर होगा ये भूल नहीं बाराणसी से भी मरने का बाद मुक्ति जरूर होगा लेकिन क्रम मुक्ति शब्द मुक्ति नहीं ये नहीं कि वाराणसी में मरा ठाकुर जी ले लिया नहीं ऐसा नहीं ध्यान से सुनना हमेशा गुप्त सिद्धांत है अब ऐसा करते करते यहां जोगी पुरुषों का जो शब्द मुक्ति है क्रम मुक्ति है इस विषय में सुंदर चर्चा किया कौन सुखदेव गोस्वामी जी करने का बोलते करने का बाद बड़ा सुंदर चीज बोला ये संत महात्मा संत महात्मा का जो महल है ये संत महात्मा का जिंदगी ये हार बन के रह गया इस श्लोक को हम बड़ा चर्चा करते हैं इस विषय में अभी समय कम है बोले वैराग्य ऐसा हो जाए ठाकुर जी को प्रेम ऐसा हो जाए कि कोई भी चीज पर कुछ लगन ना रह जाए ऐसा वैराग्य हो जाए इसमें सुखदेव गोस्त में कह रहे हैं मतलब सुंदर सुनने वाला श्लोक है इतना सुंदर वैराग्य है सत्यम खितो कसिपु कशिपू प्रयास बाहो स सिद्धे सत्यम खितम तो कसिपु प्रयास्यम खतो किम कसिपु प्रयास क्यों सोने का जो व्यवस्था है क्यों कर रहे हो धरती है ना धरती तो है बिस्तारा इसमें सो जा तैगी व्यक्ति क्या करता सुखदेव गोस्वामी स्वर्गोस्वामी क्या किया यही तो है सत्यम खतो कसिपु कशिपु बाहु स सिद्धे उपबर्ह नई कि सत्याजलो कि पुरधा न पात्रा दिग्बल कलाद सती किूल चीरना कि सी दिशी भिक्षा नैवा पर तो, सरीयशुष्यं तो गुहा किम जितो अवती कस्माद भजंती कवयो धर दो धन दूर दो कस्माद भजंती कवयो धन दूर मदान कितना सुंदर सुख है भले सत्यम कृतो किंग कशिप प्रयासई सोने का व्यवस्था करोगे क्या करोगे इतना व्यवस्था में लगे हुए वो ऐसा तो है धरती सो जाओ हे चौरासी को लगाते सो काम सोते हैं अभी तो पालंग खड़ा कर दिया महाराज इसी में सोजाओ। पर सो जाओ क्या करें धरती पर सो जाओ सत्यम कसिपु में तो सज्जा का व्यवस्था क्या करोगे आहू सो सिद्धे बाहु मतलब ये बाहु है इसको तकिया बना लो ऐसा सो जाओ ये तो है ना अब बालिश चाहिए हमको बालिश लाओ मार्केट से महाराज जी सोएगा क्या करे बालिस देखे ऐसा करके सो जाओ वैस बाहू स सिद्धे उपवर्ण किम क्या करे उपवर्ण बालिस देखे आ सत्तांजलो किम पुरुधाम पात्रा हमारा ये फलाना हमको पात्रो लाओ पद लाओ लाहो और थाली लाहो सोने का थाली रूपे क्या करे हाथ तो है ही है हाथ तो है ही है कर्पत्री बन जाओ करपत्री ये कर्पत्री बन जाओ ऐसा करके भोजन कर लो कुछ भोजन कर लिए ना, करपात्री बन जाओ पात्रो अगर चाहिए तो पहले करपात्री बन जाओ जब भी खाओ ऐसा हाथ पे दे दो तो, हो गया खाना हो गया पानी पियो तो गिलास का क्या जोर है ऐसा पकड़, जाओ झरना का ओर जाओ जाके ऐसा कर पाम कर लो हो गया तो ऐसा बोला सत्ता जलौकिंग पुरुधम निपथा आ दिल दिग्बलोई दि कपड़ा का प्रयास क्यों कर रहे हो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या, क्या किया भले शमशान में जो आदमी को जलाने के लिए आते थे वो कपड़ा जो फेंक दिया करता वो कपड़ा को उठा के गंगा पानी में दो के उसी कपड़ा को किसी को बोलते नहीं कपड़ा लाओ कपड़ा फाट गया गौरकिशोर बाबाजी मार किसी को आज तक बोला नहीं मूर्दा को जलाने के लिए आए वो कपड़ा को फेंक दिया वो पानी में गंगा पानी में धो लिया धोखे फट लिए कपड़ा किसको बोले हमको कपड़ा लाओ कपड़ा फाड़ गया बोले क्या दरकार है ऐसा वैराग्य है देखो दिग कलादि आदि सतिकिंदू और पेड़ का अंदर में बलकल आता है ना बलकल पहले का ऋषि लोग पड़ता था पहनता था वो बलकल है पेरों का अंदर में एक बखला आता है बखला छाल छिलके जैसा उसको लेके पहन लेते सत्यांजलो किंग पुरुधम पथुरा दिग दिग्बल कलादो सती किंग कुलोई कपड़ा देखे क्या करोगे हम्म दिग कल आदि यहां वर्णन किया दिग्वल कल में दस दिख तो है दस दिग है बाकी टूटा हुआ कपड़ा चीरना उसका उत्तर दिया मैं दिग कल आदि मैंने ये दस दिख है ये तो तुम्हारा कपड़ा ही है और क्या क्या सुखदेव गोस्वामी तो नंगा रहा ना सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना अपना आचरण करके कह रहे दिग्बल कलादी दिग्बल कलादो दिग्बल आदो कला सत्यम दुकूल चिरनानिक पथी न संति दिशंत भिक्षाम आ टूटा हुआ कोई कापड़ फापड़ रास्ता में नहीं है उसको धोखे पहन लो चिरनान किंग पथी न संति दिशंत भिक्षाम और भले नई नौि, नईवांग घृपा परभितो सो पिशक और पैर पौधा जो है ये ही फल फूल नहीं दे रहा है तुम बिका करने के लिए जा रहे हो नईवांग घृपा परभितो सरितो ओपिशूषण नदी नाला का जो तालाब का पानी क्या सूख गया तालाब का पानी सूख गया तुम पानी पानी कर रहे हो चिल्ला लो पानी पी लो पानी है झरना का पानी है सब पी लो और, और पेड़ पौधा जो है फल दे रहा है फल फूल ले लो खा लो बस हो गया और रुद्धा गुहा किम अजितो अवती उपसान क्या गुफा क्या गुफा का जो गुफा का जो जो स्पेस है वो क्या बंद हो गया गुफा को उघर लो उसमें रह जाओ गुफा में रह जाओ कितना ऋषि मुनि रह जाता है, है? कस्माद भजन तिकवयो धन दुर्म दान धान किस, किस लिए संत महात्मा किसलिए संत महात्मा धोनी व्यक्ति के पास जाके पैर में गिरा गिराएगा हमको थोड़ा धन दे दो हम ये करे क्यों कर रहा है क्या कारण है फटकार दिया भागवत क्यों क्या कर तुम्हारा क्यों गया उसका पास? बोला कस्माद भजनती कबयो धन दुर धन मद धन के द्वारा धनी होकर इतना मदान हो गया तो इसको छोटा बड़ा ज्ञान भी नहीं है संत महात्मा ये साधु अपमान करता है उसका पास जाके क्यों बोलता है हमको ये दो दो क्या दर कर रहे ठाकुर जी का जो व्यवस्था है ही मान लो ऐसा करके भजन का जो तरीका है वो जो जोगी जो, जो गण क्रमुक्ति और किस कैसे भजन करे विषय से छुटकारा मिले जोगी जोगी सब तो ऐसे ही करता है ना तो इतना तो जोगी का बात मुक्ति का विषय है तो बोले ऐसा करते करते जब आपका अंदर में जब निवृत्ति अवस्था आ जाए तब हृदय में जब शुद्ध अवस्था आ जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा के चिद हृदया भजन के चित स्वदेहा हृदया से प्रादेश चतुर्भुज कंजरथांग सन्खो गदाधरम धारणिया स्मरती क्या बोला केचित् हृदया अवकाशे प्रादेश मूष वसन चतुर्भुज कंजरथांग सन्खो गाधरम धारण स्मरती प्रसन्न वक्त न लीनाये क्षण कदंब किंजल कपिशांगवासम लसत महारत् हिरण मैयांगदम स्फुर महारत्न किट कुंडल ठाकुर जी का वर्णन है ऐसा भजन करते कर जो करते करते हृदय में देखोगे प्रादेश मातरम ये जो प्रादेश मात्र प्रादेश इसको बोलता है ये ये जो जो ऐसा ठाकुर जी को दर्शन करोगे प्रादेश मातृ कैचित स देहांत हृदयावकाशे प्रादेश मातरम पुरुषम बसंतम आपको नजर में आएगा ठाकुर जी हृदय में स्वयं है चतुर्भुज सुंदर क्या क्या रूप वर्णना किया प्रसन्न वक्तम नलिन यो त्यक्षण पद्म पलासोचन प्रसन्न वक्तम तो है और पीतोवास है सुंदर कितना सारे जो जीव ठाकुर जी का वर्णन है प्रसन्न वक्तम नलिना कदम्ब किंजल कपिशंग और कैसे मुकुट है और अपना बाजूबंद है कितना सुंदर है ठाकुर जी का वर्णन है कौस्तु मुनि है हम तो थोड़े से वर्णन किया सुनने से पागल हो जाओ सब जाओगे बैठो तो पागल हो जाओगे अब सब छोड़ के बैठो अब देखोगे पागल हो जाओगे एक एक भागवत का विषय को प्रस्तुत हो जाए ठाकुर जी का कृपा से पागल हो जाओ रोना शुरू कर दोगे हमको कुछ नहीं ठाकुर जी चाहिए हमको बस तुम्हारा चरण चाहिए बस यही हमारा तो परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गुस्ा में ऐसा कैसे कहते जोगी पुरुषों का क्रम मुक्ति का विषय बैरंग का विषय और जोग साधन हो जाए सिद्धि उसके बाद ठाकुर जी का कैसे दर्शन हुए हृदय में ऐसा सब वर्णन करना शुरू कर दिया बड़ा भारी वर्णन किए बहुत सारे चीज है बहुत सारे चीज है बहुत सारे चीज वर्णन है उसका बाद जो है कि अभिष्ट लाभ का उपाय यहां एक श्लोक का वर्णन कर ले पहले और काल सुबह में सुबह कालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे तुम्हारा जो अभिष्ट है कामना वासुना कैसे पूर्ति करोगे एक एक कामना वासुना के लिए एक एक देवताए हैं एक एक देवता का अर्धना करोगे तो आपको एक एक चीज मिलते रहेगा लेकिन आप सोच लो क्या करोगे आप क्या करोगे सोच लो वो सब देवता का अलग अलग करके भजन करोगे कि ठाकुर जी का ही भजन करोगे क्या करोगे लेकिन हम तो बताएंगे सारे बताएंगे ये देवता का भजन करो तो ये मिले ये देवता का भजन करो तो ये मिले सारे हम बता देंगे हमारा क्या कसुर बोल दो अंतिम में विचार बताएंगे क्या विचार अकाम सर्व काम वोक्ष काम उदार तिवरेण भक्ति योगेना जजेतो जजे तो पुरुषम परम इसका विचार अंतिम में बताया पहले बोलेंगे गणपति देवता का पूजा करो मान आएगा सूर्य देवता सूर्य देवता का पूजा करो ये आएगा शंकर का पूजा करो गिरीश का पूजा करो ये आएगा सब हम बताएंगे अंतिम में बोलेंगे क्या करोगे आप अपने आप सोच लो क्या करोगी इसलिए इस पहले ये हम चर्चा करेंगे आज समय नहीं है और तस्मात न राजन हरि ही सर्वत सर्वदा श्रोतव्य कृतित भगवान् भगवान ये सिद्धांत तो है इतना सारे बात बताने का बाद अंतिम में सुखदेव गोस् कह रहे हैं राजन सोच लो हम इतना सारे बता दिया अंतिम में सिद्धांत तो बोल दिया क्या तस्मात राजा सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्रो सर्वत सर्वदा स्रोतव्यो की स्मर्तव्यो भगवान् निणाम सारे दुनिया का लिए ये सिद्धांत है तस्माद इतना सारे बात बता दिए लेकिन सिद्धांत के बारे में सुनना तस्मात राजन इसलिए बोल रहा है कि सर्वात्मना सारे दिल लगाकर सर्वात्मना मतलब सारे दिल को लगाकर सर्वात्मना राजन हरी ही सर्वत्र सर्वदा जैसा चैतन्य महापो बताए क्या बताए कि भजन जागरण निशुचिंत कृष्ण बलह वतने जहां भी जाओ कुछ भी करो कुछ भी किसी अवस्था में रहो हर वक्त हरि कथा हरि कीर्तन करो यही तो लिखा है ना यही तो सिद्धांत है इसी सिद्धांत को स्पष्ट किया तस्मात सर्वात्म राजन हरी ही सर्वत् सर्वदा श्रोतव्यो हरि कथा सुननी चाहिए हरि करना करना चाहिए भगवान् सारे तमाम दुनिया का यही यही उचित है लेकिन कर नहीं रहा है उसके बाद इस श्लोक हम चर्चा करेंगे काल उत्तर हम अभी उच्चारण करके छोड़ देंगे ध्यान से सुन देना बड़ा पवित्र श्लोक है जे पिबंज भगवत आत्मनो सता कथा सवन पुटेशु सं पुनिष विषय विदुषिता सय व्रज्चहा क्या बोला पिबंज जे भगवतो आत्मन सता कथमृत सवन पुटेशन विषय विदुषिताशय व्रजंति तरण सरोहां छा कल्पुर्वशि की बासी पतिता न पावन बुभभ्यो नमो